ओम शांति शांति शांति शंकर शराचार्य शराय सूत्रभाष्य वंदे पुनः स्वरो मूर्ति भेद विभागिने व्यमद्याय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति ब्रह्म विज्ञान केंद्र से कैलाशाश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें पंचदश दिवस के अपराहणिक सत्र में हम लोग छादों के उपनिषद विचार करेंगे प्रातः काल में वैश्वान उपासना का विचार हो रहा था और वैश्वान उपासक जो भोजन करता है तब तो प्राणाग्नि प्राणाग्निहोत्र संपादन करता है भोजन करने का समय में जो प्रत्येक ग्रास ग्रहण करता है उसमें सब प्राण के लिए स्वाहा कह करके पूरा जगत का दृष्टि उसमें करता है तो तात्पर्य हुआ कि यह वैश्वानर उपासक जब भोजन करता है उस समय में भी वह प्राण का ही उपासना करता है और क्योंकि वह वैश्वानर उपासक प्राण का उपासक अर्थात वो अपने आप को जगत रूप मान रहा है तो वो जब भोजन करता है तो उसका भोजन से पूरा जगत तृप्त होता है यहाँ वो कहा जाता है जो जो भोजन करते हैं सभी लोग तो भोजन करते ही हैं किंतु जब यह वैश्वान उपासक भोजन करता है इस प्रकार के जब वो उपासना का फल और उसका चिंतन होता है तो समग्र जगत उससे तृप्त होता है इसमें मंत्र कहा गया हम लोग देखे थे ये चतुर्दश का प्रथम मंत्र में स यह इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोती यथा अंगारान अपूह्य भस्म ने जुह या ताद्रिक जो है वैश्वान उपासना इसको नहीं जानता है और जो अग्निहोत्र करता है उसका अग्निहोत्र ऐसा ही है जैसा कि अंगार को अर्थात तो अग्नि को हटा करके भस्म में हवन करता है भस्म हवन का आधार नहीं है अनाधार में हवन करना वो व्यर्थ होता है अगर यह वैश्वान विद्या इसका उपासना अगर नहीं कर रहा है तो उसका यह अग्निहोत्रकर्म व्यर्थ अर्थात तो उससे यह जगत तृप्त नहीं होता है उसका भोजन से जगत तृप्त नहीं होता है अथ यह एतदेवम विद्वान अग्निहोत्रं जुहोति तस्य तेहरु लोकेश भूतेसु सर्वस्व आत्मसु हूत जो किंतु यह वैश्वान उपासना इसको जानता है वैश्वानर उपासना विशिष्ट और गृहस्थ है वो अग्निहोत्र करता है जब भोजन करता है तो प्राण अग्निहोत्र करता है उसके द्वारा सम्पूर्ण लोक तृप्त होता है क्योंकि वो सर्वलोकात्मक है होने से क्योंकि वो सर्वलोकात्मक है सभी प्राणियों के साथ वो तादात्म्य अनुभव करता है इसलिए सर्वे लोकेशु सर्वेशु भूत सर्वेशु आत्मसु हूतम भवति कोई भी भूत किसी भी लोक में कोई भी अन्न ग्रहण करता है तो इसी का ही अर्थात यही अन्न ग्रहण करता है क्योंकि यह सर्वात्मा है कोई भी अन्न ग्रहण करता है तो वैश्वान उपासक ग्रहण करता है और वैश्वान उपासक अगर अन्न ग्रहण करता है तो समस्त लोक अन्न ग्रहण करता है सभी जगत में जितने प्राणी है सभी लोगों को अन्न प्राप्त तो हो जाता है तृप्त तो हो जाते हैं जो इस प्रकार के वैश्वान उपासना करता है वो सर्वात्मा है जो सर्वात्मा होता है तो व्यापक दृष्टि होने से उसमें पापों नहीं रहेगा क्योंकि पापों का कार्य होता है परिचिन्न दृष्टि करवाना तो जब इस प्रकार की व्यापक दृष्टि होता है उसमें पाप नहीं रहेगा उसका परिचिन दृष्टि नहीं है यह आगे ये मंत्र भी हम लोग देखे थे आगे एवं विद्यपि चंडालाय उिष्ट प्रयच्छेद आत्मनि ह एववा तद्वैश्वानरे हूत सैदी तदेश श्लोक तस्मा क्योंकि वह वैश्वानर सर्वात्मक है इसलिए ह एवं विद बिद्य अर्था वैश्वानर उपासना करने वाला यद्यपि चंडालाय उिष्ट प्रयछेत चंडालों को उत्शिष्ट देना ये योग्य नहीं है शास्त्र निषिद्ध है निषिद्ध कर्म अगर वो करता है चंडालों को उच्छिष्ट अगर देता है कहते हैं तो भी इसके द्वारा प्रत्यवाय पाप नहीं होता है क्यों कहता है कि चंडालों को जो उच्छिष्ट दिया वो इसको वो बोध है कि वो चंडालो मेरे से भिन्न नहीं है क्योंकि मैं ही तो सर्वात्मा हूँ वह चंडालों को उत्सिष्ट देने से जो प्रत्यवाय होता है पाप होता है यह उपासकों को वो पाप नहीं होगा क्योंकि वो चंडाल वो उसी शरीर में मैं ही हूँ मैं ही वो अन्न को ग्रहण करता हूँ इसलिए उच्छिष्ट नहीं हुआ यह वैश्वान और उपासक का ये सब अर्थात प्रशंसा किया जाता है उपासना का स्तुति ऐसे उपाय में किया जाता है अर्थात ये उपासना इतना श्रेष्ठ है यथेह क्षुधिता बाला माँ तरंग पर्युपासत एवं सर्वाणी भूताने अग्निहोत्रम इति अग्नि अग्निहोत्र उपासत जैसे सब बाला बाला अर्थात जो सब बच्चे जब उनको भोजन का समय होता है माँ अगर भोजन नहीं दिए अब तक तो कहते हैं माँ तरंग परियोपासते माँ के पास जाकर अर्थात तो उपस्थित होते हैं कब माँ भोजन देगी इसी प्रकार की सर्वाणी भूतानि ये जगत में जितने सारे भूत हैं वो भी ऐसे अपेक्षा करते हैं वैश्वानर उपासक कब यह प्राणाग्नि होत्र करेगा अर्थात वो भोजन करेगा वैश्वानर उपासक जब भोजन करेगा तो समग्र जगत तृप्त होंगे इसलिए समग्र जगत सभी प्राणी वो अपेक्षा करते रहते हैं कि कब यह वैश्वानर उपासक भोजन करेगा यही उपासना का सब की जा रही है ताकि उसमें प्रवृत्त हो उपासना करने से चित्त एकाग्र होता है चित्त एकाग्र होने से आगे विद्या में रुचि होती है तो ये वेदांत में वो अर्थात उन्नति कर पाएगा जो लोग उपासना बिल्कुल नहीं किए होंगे उनको वेदांत भी कठिन पड़ेगा चित्त थोड़ा स्थिर भी नहीं होगा बलवत अर्थात बलपूर्वक कुछ समय सुनेंगे तो फिर आगे विक्षेप इतना अधिक होगा कि छूट ही जाता है निष्काम होकर के कर्म करना है प्रथमे तब तो वो जो मल मल अर्थात वासना ये शांत हो जाता है वासना शांत होने के बाद भी संस्कार बश चित्त चलता रहेगा तो कहते हैं अब कुछ चाहिए नहीं कुछ आवश्यकता नहीं है फिर भी ये चित्त चलता रहेगा क्यों कहते हैं उसको संस्कार बना दिया है वो चित्त को अभी उसको भी स्थिर करने के लिए उपासना करना है ये सब उपासना स्रौ तो उपासना कहा गया किंतु जो वेदांत श्रवण में आ गया ये तो उपासना किया ही है अगर इस जीवन में नहीं किया तो पूर्व जीवन में किया है नहीं तो इसमें आ ही नहीं पाएगा और आने के बाद कभी कभी विद्यार्थियों को अर्थात लगता है कि हमको जाकर के कहीं एकांत में उपासना करना पड़ेगा कुछ प्राणायाम करना पड़ेगा इस प्रकार ये कभी कभी सोचते हैं किंतु तो शास्त्र बार बार कहता है कि आवश्यकता नहीं है वो सब करने का प्रागनभ्यासिन पश्चात ब्रह्माभ्यासन तत्वे उपास तयोत अत्र ब्रह्मशास्त्रे भी ये ब्रह्मशास्त्र है यहाँ तक केवल विचार करना चाहिए ब्रह्म विषय के विचार जो छदोग में ष्ठ अध्याय से आ गया अध्याय से आएगा ये प्रथम अध्याय से पांच पंचम अध्याय तक हम लोग छः दिन हो गया इसमें चलते हैं पाँच दिन हो गया अं साढ़े पाँच चल रहा है अभी तो इतना ये सब सुनते हैं कहते हैं कि ब्रह्मशास्त्र में ये सब भी कहा गया प्राग अनभ्यासी जो पूर्व में उपासना नहीं किया कहते हैं ये सब करते करते हो जाता है ये रटते हैं वो रटते हैं इसको याद रखते हैं ये सब करते हैं यही उपासना है और यह उपासना अर्थात शास्त्र उपासना करना अच्छा है शास्त्र उपासना अर्थात जो सब ये उपासना कही गई है वो ठीक है उससे अच्छा है कि ये जो अर्थात हम लोग उपासना करें अर्थात शास्त्र श्रवण करें उसका विचार करें उपासना अधिक श्रेष्ठ है हम लोग बार बार विचार करते हैं अर्थात तो उपासना तो हो रही है चित्त एकाग्र तो हो रहा है और साथ साथ बुद्धि को खाद्य भी मिल रहा है अर्थात बुद्धि के लिए हम भूमि बना रहे हैं जिसमें वो बुद्धि चलेगी तो बुद्धि अगर चलती है तो धीरे धीरे हमको वेदांत का तत्व तो समझा देती है वो बुद्धि तो ग्रहण कर लेती है यहाँ तक कैसे अरे भाई आप तो ठीक है आप बैठ जाइए देखिए आप तो अभी ऐसा प्रश्न कर दिए जो कि हमको फिर अभी शुरू से कहना पड़ेगा इसलिए ये भरी सभा में तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बाद में आप आकर के पूछ लीजिए नहीं तो मेधानंद स्वामी जी है आचार्य जी है उन लोगों को भी पूछ लीजिए ये सब शुरू से थोड़ा सुनना पड़ता है धीरे धीरे धीरे धीरे सुनने से ये और पता चलता है जहाँ अभी हम लोग चतुर्थ अध्याय में ये बात सुने थे सर्वम खलु इदम ब्रह्म यह सांडिल्य विद्यायत आया था और सर्वम इदम ब्रह्म यह जो सब अनुभव हो रहा है ये सब ब्रह्म ये क्यों है ब्रह्म तो कहते हैं तज तल और तद अर्थात ब्रह्म से ये की उत्पत्ति होती है उसी में स्थित और उसी में लीन हो जाते हैं हाँ इसलिए वो जो कुछ जगत ग्राह्य हो रहा है ये सब ब्रह्म ही है किंतु आप शब्द कह दिए ब्रह्म से सब उत्पन्न हुए ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ब्रह्म में स्थित है तो यह कैसे कुछ आप हमको समझाना पड़ेगा इसलिए आगे आरंभ करते हैं और अभी ये वैष्णर उपासना में भी आप कहें वैश्वानर अर्थात जो समष्टि रूप है इतना जान लीजिए जो सब कुछ है उसको बैश्वान रखा जाता है नर है और वो विश्व है विश्व अर्थात समस्त है जो समस्त नर उसको वैश्वानर कहा जाता है अभी आप कह दिए कि जो वैश्वानर उपासना करता है वो भोजन करने से पूरा जगत तृप्त हो जाता है अर्थात तो वैश्वानर ये समग्र जगत रूप है यह सब कैसा होता है एक कैसे सर्व रूप होगा यह सब अभी बुद्धि चलने आरंभ होता है इसलिए कहते हैं कि आगे ज्ञान आरंभ होता है विचार कराते हैं ओ श्वेतकुणेय आस तंग हिता उवाच श्वेतकुवस ब्रह्मचर्य न वै सौम्यास्मत्कूलनो भवति इति ओम परमात्मा का प्रतीक भी है वाचक अच्छ्य अनुच्य हाँ ठीक है सर अस्मत्कूलिनो अनूच्य ब्रह्मबंधुरी वह भवती थी श्वेत केतुर ह आरुणेय आश नाम तो श्वेत केतु पिता का नाम था अरुणी इसलिए पुत्र का नाम हो गया आरुणेय आश ऐसा एक अर्थात बालक था तंग पिता उवाच वो तब तो बारह वर्ष हो गया उसको पिता उसको कहे श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अर्थात गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करिए <coughs> सौम्य संबोधन करते हैं अस्मत् अननुच्य अनुच्छ ब्रह्मबंधुरीव न वे इति हमारा कुल में कोई ऐसा अननुच्य अर्थात वेद का अध्ययन नहीं करके नहीं रहता है अर्थात हमारा कुल का यह परंपरा है कि सभी वेद का अध्ययन करते हैं अर्थ के साथ जानते हैं और अगर नहीं करेगा वेद का अध्ययन तब वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह पाएगा क्योंकि ब्राह्मण का तो कर्तव्य है कि ये वेद का अध्ययन करके उसका अर्थ ग्रहण करना उसका तो निश्चित कर्तव्य है अगर वो नहीं करेगा तो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह पाएगा किंतु फिर क्या कहेगा ये सब ब्राह्मण मेरे पिता ब्राह्मण है मेरे भाई ब्राह्मण है मेरे बंधु ब्राह्मण है इस प्रकार की कहेगा वो व्यक्ति को कहा जाएगा ब्रह्म बंधु अर्थात ब्राह्मण मम बंधव इस प्रकार क्यों कहेगा उसको ब्रह्मबंधु कहा जाता है तो पिता पुत्र को कहते हैं ये हमारा कुल में ऐसा कोई नहीं हो आज तक इसलिए आप गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करें सह वर्षं उपेत्य चतुर्विशति वर्ष सर्वान् वेदा अदीत्य महामना अनुच्छा स्तब्ध ए आय ए आय सह द्वाद वर्ष उपेत्य उपेत्य अर्थात गर्थात आचार्य समीपमें गत्वा बारह वर्ष पर्यंत वो आचार्य चरण में रह करके चतुर्विशति वर्ष जब हो गया सर्वान वेदा अदीत्य अंग के साथ सारे वेद का अध्ययन कर लिया करके पुनः अर्थात अनुमति क्रमे गृह प्रत्यावर्तन किया जब घर में आया कहते हैं कि बारह वर्ष अध्ययन करके आया तो महामना महामना अर्थात अपने आपको मानता है कि मत सदृश को भी नास्ती मत सदृश मैं इतना अध्ययन करके आया हूँ मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं है उसका लक्षण क्या है कहते हैं गंभीर होना तो भारी हो गया कहते हैं क्या ना विद्या में भारी हो गया <laughs> इस प्रकार की महामना हुआ और दूसरा कहते हैं अनुच्चान मानी अर्थात मैं तो ये सब अध्ययन किया हूँ इसका उच्चारण ठीक से कर सकता हूँ यह सब मान करके अपने आप को क्या कहते हैं स्तब्ध स्तब्ध अर्थात अप्रणत स्वभाव अर्थात और झुकता नहीं सिर कोई गुरुजन है जैसे उनके प्रति अर्थात प्रभी भाव नमस्कार करना चाहिए कहते हैं इस प्रकार की नहीं होता है अप्रणत स्वभाव अथवा कर लिया नमस्कार, के तो नमस्कार कहते उससे पता चलेगा कि ये तो कैसे ना वाक्य कहा गया इसलिए प्रणाम कर दिया श्रद्धा नहीं है अंदर में तो इसको कहते हैं स्तब्ध इस प्रकार की तो पिता तो जब उसको गुरुकुलों में भेजे वहाँ से अध्ययन करके आया इस प्रकार स्वभाव वाला हो करके यह अर्थात अध्ययन का अनुरूप स्वभाव नहीं है पिता को ये बात पता चलता है अध्ययन करने से तो विद्या ददाती विनयम तो होना चाहिए स्वभाव से सरल होना चाहिए शास्त्र के अनुकूल सब आचरण होना चाहिए किंतु ऐसे नहीं हुआ तो पिता देख करके अभी उसको पुत्र को कहते हैं क्योंकि पिता का ये कर्तव्य होता है पुत्र का अनुशासन करना अभी पिता कहते हैं श्वेतको तो यु सौम्यद महामना अनुचानमानी स्तब्धो स्तब्धो असी उततम आदेशम्राक्ष्य ये नृतम श्रुतम मत अभिज्ञात विज्ञात कथंग नु भगव स आदेशो बोति हे श्वेतकेतो संबोधन करते हैं पुत्र को सोम्य इदं महामना अनुचानमानी स्तब्धो असी आप जो अपने आपको मानते हैं कि कुछ आप प्राप्त कर लिए हैं महान चीज कुछ अनुचान माने आप बहुत सारे शास्त्र अध्ययन कर लिए हैं उस कारण से आप स्तब्ध होते हैं स्तब्ध अर्थात गंभीर होकर के जैसे सरल व्यवहार करना चाहिए ऐसा आप नहीं कर रहे हैं क्या उत तम आदेशम अप्राक्ष्य उस आदेश को आप प्राप्त किए हैं अप्राक्ष्य ये किस लकार का रूप हो जाएगा लृंग का लिंग का शे हुआ तो लिंग का जब रूप प्रयोग करते हैं ये कार्य हुआ है नहीं हुआ है नहीं हुआ है पिता जानते हैं कि उसको वास्तव ज्ञान आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए पूछते हैं उत तम आदेशम आदेशम अर्थात तो जो आदेश केवल शास्त्र के आधार पर आगम से आचार्य मुख से ग्रहण होता है प्राप्त होता है उसको यह आदेश शब्द से कहा जाता है यह जो ब्रह्म का उपदेश होता है वो आगम के आधार पर आचार्य से ही प्राप्त होता है अभी पिता पूछते हैं क्या आप उस उपदेश को प्राप्त किए हैं अरे उपदेश का फल क्या है कहते हैं ये न ये न उपदेश न जो उपदेश प्राप्त होने से अश्रुतम श्रुतम भवती जो पदार्थ के बारे में सुना नहीं वो भी सुना हुआ ऐसे मान लिया जाएगा अमतम मतम भवती जिसके बारे में कभी विचार तर्क से विचार नहीं किया वो भी सब तर्कित तो हो जाएंगे अर्थात विचार हो जाएगा अभिज्ञातम विज्ञातम जिस विषय में कोई निश्चय नहीं हुआ है वो भी सब निश्चय हो जाएगा एक ऐसा पदार्थ है जिसका ज्ञान से यह सब सिद्ध हो जाएगा अभी बारह साल सर्वान वेदान अधित्य आया था एक प्रश्न किए पिता तो बिल्कुल सीधा हो गया इसका अर्थ है कि बाक़ी जितना भी अध्ययन कर ले किंतु यह जो पिता अभी बात पूछते हैं ब्रह्म विषय का आत्म विषय का ज्ञान अगर नहीं हुआ तब तो ये सारे अध्ययन व्यर्थ ही है ये कोई लाभ नहीं है लाभ ऐसे कहेंगे तो ठीक है इतना ही लाभ हुआ थोड़ा मन में संतोष और जैसे पुत्र को हो गया अभिमान यही होता है अगर वास्तव आत्मज्ञान नहीं होगा तो इसी प्रकार की होगा जब तक तो आत्मज्ञान नहीं हुआ ये बाकी सब विद्या व्यर्थ है ये अभिश्रुति ये आख्यायिका के द्वारा ये कह रही है आत्मज्ञान नहीं हुआ तो बाकी विद्या का कोई महत्व नहीं है पिता इस प्रकार की जो पूछे कि आप उस तत्व का ज्ञान प्राप्त तो किए हैं अभी पुत्र सोचता है कि ऐसा कोई संभव है क्या एक ज्ञान से दूसरा का ज्ञान हो जाएगा या घटका ज्ञान से पटका ज्ञान हो जाएगा ऐसा संसार में क्या पदार्थ तो है कोई दृष्टान्त तो है एक का ज्ञान से दूसरा का ज्ञान हो जाएगा ऐसा तो नहीं है और आप कहते हैं कि एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा जिस चीज़ का कोई दृष्टांत नहीं है वो ऐसे अप्रसिद्ध पदार्थ कैसे समझाया जाएगा प्रसिद्ध पदार्थों को बता करके उसको उदाहरण दे करके अप्रसिद्ध पदार्थ का ज्ञान करवाया जाता है तो ऐसा जब दृष्टांत ही नहीं है पुत्र आश्चर्य हुआ ऐसा कुछ है क्या आ? इसलिए पूछता है पुत्र कथम नु भगव स आदेशो भवती थी ऐसा कोई पदार्थ है क्या वो आदेश वो उपदेश वो आदेश का उपदेश का विषय ऐसा कुछ है ये आश्चर्य होता है पुत्र अभी पिता कहते हैं यथा सौम्यक सर्वं सर्व मृणमय विज्ञात वाचा वाचारंभण विकारो नाम मृत्ति केव सत्यं उत्तर देते हैं पिता दृष्टान्त तो उसका है यथा सौम्य है सौम्य पुत्र को संबोधन करते हैं यथा एकेन मृतपिंडेन मिट्टी का एक पिंड उसका ज्ञान हो जाने से जैसे सर्व मृणमयं विज्ञात सियाद मृणमयं मृद का विकार मृद का विकार अर्थात मृद का जितना कार्य वो सब ज्ञात हो जाते हैं तो अभी मृद का ज्ञान होने से मृद का जो कार्य ये सब घट इत्यादि ये सब का ज्ञान हो जाएंगे ये कैसे होगा जैसे कहेंगे कि का ज्ञान से पटका ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा अगर घटका ज्ञान से पटका ज्ञान नहीं हो जाएगा तो मिट्टी का ज्ञान होने से भी घटका ज्ञान क्यों हो जाएगा अगर पटका ज्ञान से घटका ज्ञान नहीं हो रहा है तो मिट्टी का ज्ञान से घटका ज्ञान क्यों होगा ये संशय होगा यहाँ उत्तर देते हैं कि मृद कारण है और घट कार्य है कारण का ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा कहेंगे ऐसा क्यों होगा कारण का ज्ञान से कार्य का ज्ञान क्यों हो जाएगा तो उसका उत्तर देंगे कि जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है जो घट है वो मिट्टी से भिन्न नहीं है और जो मिट्टी है वो घट से भिन्न होगा ऐसा क्यों होगा मिट्टी घटत से भिन्न क्यों होगा क्या उत्तर हम लोग देंगे तो जैसे यहां दो पुष्प हैं समान रंग कर लेंगे तो अभी कहेंगे कि इसका ज्ञान से इसका ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं ये अलग है इससे ये अलग है कैसे सिद्ध करेंगे कहेंगे हमको दिखता है ऐसा सिद्ध नहीं होता है दिखता है कहने से नहीं होता है तो कहेंगे कि इसका नाश हो जाने से इसका नाश होगा क्या नहीं होगा अगर यह दोनों एक ही होते तब तो इसका नाश होने से इसका भी नाश हो जाना चाहिए क्योंकि इसका नाश होने से इसका नाश नहीं होता ये रह जाता है इसलिए ये भिन्न है जैसे हुआ अभी कहेंगे इसका जो पंखुड़ियां होते हैं इससे यह पुष्प अभी भिन्न है नहीं है कहेंगे पुष्प भिन्न है नहीं है भिन्न नहीं है क्यों कहते हैं ये, ये सब पंखुड़ियाँ को हम नाश कर देंगे पुष्प रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा किंतु पुष्प से ये सब पंखुड़ियाँ भिन्न है नहीं है पुष्प से पंखुड़ियाँ भिन्न है नहीं है है क्योंकि अगर ये सब पंखुड़ियाँ को हम अलग कर देंगे ये पंखुड़ियाँ रहेंगे नहीं रहेंगे रहेंगे किंतु पुष्प नहीं रहेगा तो इसलिए यह पुष्प हो गया कार्य इसका अवयव हो गए कारण कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है किंतु कारण कार्य से भिन्न होता है <coughs> इसके लिए तर्क देते हैं कि कार्य नष्ट हो जाने से कारण नष्ट नहीं होता है किंतु कारण नष्ट हो जाने से कार्य नष्ट हो जाता है पिता अभी वह तर्क दे करके समझाते हैं अगर ऐसा ही है ये जो कार्य है वो कारण से अगर भिन्न नहीं है जो घट है वो किससे भिन्न नहीं है मिट्टी से अगर भिन्न नहीं है आ लोक में क्यों ऐसा शब्द व्यवहार करते हैं कहते हैं ये घट है ये मिट्टी है तो कहना चाहिए ये भी घट है ये भी घट है अथवा तो ये भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है इस प्रकार के लोक में व्यवहार होना चाहिए अब शब्द क्यों अलग अलग व्यवहार करते हैं तो इसलिए श्रुति उत्तर देती है पिता कहते हैं बाचारम्भम विकारो नामध्येयम ये जो विकार है कार्य है ये नामध्येयम नाम मात्र वाचारम्भम <coughs> तो वाचा अर्थात ये, ये वाणी का आलम्बन है आलम्बन है अर्थात तो शब्द प्रयोग करने के लिए आपको एक निमित्त चाहिए अगर केवल मीठी मीठी रहेगा आप घट शब्द प्रयोग कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे जब वो मिट्टी में एक रूप आ जाता है उसके साथ एक नाम आ जाता है तब हम उसमें अलग शब्द प्रयोग कर देते हैं घट शब्द प्रयोग करते हैं तो घट यह शब्द प्रयोग करने के लिए ही यह कार्य रूप ये विकार हुआ है ये शब्द प्रयोग क्यों करते हैं कहते तो हम उसको मिट्टी भी कह सकते हैं हम क्यों घट शब्द व्यवहार करेंगे तो कहें शब्द व्यवहार नहीं करने से आपको ये जो व्यावहारिक जगत में आप व्यवहार करते हैं उसमें कठिनाई होगी आप अगर घट को भी मिट्टी कहेंगे जो सकोड़ा है उसको भी मिट्टी कहेंगे जो थाली है उसको भी मिट्टी कहेंगे जब किसी को कहेंगे थोड़ा ले आइए अभी क्या कहेंगे ऐसा वाला ले आइए ऐसा वाला ले आइए कहना पड़ेगा ना तो नाम कहने से सरल होता है जैसे कहीं देवदत्त को बुला लीजिए अगर वो नाम व्यवहार नहीं करेंगे कहना पड़ेगा इतने ऊंचा है ऐसा वर्ण है ऐसा आंख है वो सब बहुत कहना पड़ेगा तो नाम ये व्यवहार इसलिए करते हैं कि व्यवहार में थोड़ा सरल होगा तो यह नाम रूप का महत्व तब तक जब तक हम व्यवहार करते हैं व्यवहार जितना जितना घट जाएगा कहते हैं ये नाम रूप रहेगा नहीं यह जो जगत है जो सब दिखता है कहते हैं कि यह केवल नाम रूप मात्र है इसका कारण ही सत्य है जैसे घट यह केवल एक नाम है एक रूप उसमें हमको दिखता है वास्तव सत्य तो मीठी ही है जितना जितना व्यवहार में महत्व तो हट जाएगा उतना उतना नाम रूप का सत्य तो बुद्धि शिथिल होगा होने से कारण की दिशा में हमारी बुद्धि चलेगी तभी तो धीरे धीरे हम सर्व कारण दिशा में जा सकते हैं व्यवहार में अधिक महत्व बुद्धि है जगत में सत्य बुद्धि है ये सब ग्रहण होना कठिन होगा ये लगेगा ठीक है सुन लेते हैं गए थे कैला सुने <laughs> इतना दिन बीस दिन रहे अठारह दिन उन्नीस दिन जो भी है सुने तो ठीक है वास्तविक हमको ये जगत में सत्य तो बुद्धि घटना चाहिए ये व्यवहार थोड़ा हटना चाहिए शब्द व्यवहार करने के लिए यह केवल आलंबन है जो कहते हैं घट ये केवल है कि के आलंबन है आरभ्यते वाघ अनेन इति आरंभणम तो वाचो आरम्भणम इति वाचारम्भम वाणी आरंभ होने का केवल है कि निमित्त मात्र है वस्तुतः कहते हैं मिट्टी ही सत्य है जैसा कहते हैं ना वो सोनार के पास जाएंगे वो इसको गणेश जी इसको चूहा ऐसे नहीं देखेगा वो तो कहेगा सोना ही है हम लोग का ये बुद्धि जितना जितना उस दिशा में चले दूसरा दृष्टांत तो देते हैं इतना तीन दृष्टान्त तो देंगे कहेंगे इतना क्यों दृष्टान्त तो देते हैं कहते दे हैं आपको हजारों लाखों दिखता है सामान ये जो जगत में पदार्थ तो बहुत दिखते हैं तो बहुत दृष्टान्त तो देने से थोड़ा संस्कार दृढ़ हो जाएगा इसलिए तीन दृष्टान्त तो यहाँ देते हैं यथा स्वमी के न लोह मणिना सर्वंग लोहमयंग विज्ञातंग सद वाचारम्भम विकारो नाम अध्येयंग लोहमित्यव सत्यम यथा सौम्य एकेन लोहमणि ना लोहमणि शब्द का अर्थ सुवर्ण सुवर्ण पिंड एक उसका अगर ज्ञान हो गया अर्थात जान लिए कि ये सुवर्ण ही है उसका स्वभाव इस प्रकार की ही है तब सर्व लोहमयम लोहमयम अर्थात तो सुवर्ण का जितने सारे कार्य कटक कुंडल ये सब <coughs> माला इत्यादि विज्ञातम सिया सुवर्ण का ज्ञान हो गया सुवर्ण निर्मित सकल पदार्थ का ज्ञान हो जाता है और ये जब सुवर्ण निर्मित पदार्थ जिसको सुवर्ण का कार्य कहते हैं ये सब आचारम्भण केवल शब्द प्रयोग करने के लिए एक आलंबन है वही सुवर्ण को कटक बना देते हैं कुंडल बना देते हैं माला बना देते हैं कभी जो अंगूठा बना देते हैं है तो वही सुवर्ण लोहम इत्यवस्यम ये जो विकार है कार्य है वो तो सब केवल व्यवहार के लिए कल्पना करके रख दिए लोहम इत्यव तो ये जैसा विचार करते हैं ना ये जो आजकल व्यवहार करते हैं सुनने के लिए इसको कहते हैं मोबाइल ये नाम दे दिया जो प्रथम व्यक्ति इसको मोबाइल बोल करके दे दिया देखिए आगे सब नाम उसी में चला सभी लोग उसी प्रकार के व्यवहार करते हैं तो नाम देने से उसके आधार पर एक व्यवहार हो गया तो ये पदार्थ को व्यवहार करने के लिए एक नाम कोई दे दिया व्यवहार करने के लिए ही ये सब नाम है पदार्थ वास्तव तत्व होता है उसका जो कारण यथा सोमेकन नख निकृंतन सर्व कायसम विज्ञात सियाद वाचारंभण विकारो नामधेय कृष्णा सम्यम एवं सौम्य स आदेशोंती हे सौम्य यथा संबोधन करते हैं पुत्र का एक नख निकृंतने नखन निकृिंतन जो नाखून काटने के लिए आजकल भी तो लोहा से उठाने नहीं दबा देते हैं थोड़ा अलग है पुराना समय में वो लोहा से बनता था नखा निकृिंतने न अर्थात लोहा कहने से लोहा का जितने सारे ये प्रकार सर्व कायसम विज्ञातम सियाद एक लोहा को अगर जान लिया तो लोहो निर्मित तो सकल पदार्थों को जान लेता है सकल पदार्थों को अर्थात ये लोहा है इस प्रकार जान लेगा नहीं कि इसका क्या नाम है उसका क्या नाम है सबका नाम रूप पता नहीं चलेगा लोहा है कारण रूपेण सबको जान लेगा अनेक दृष्टांत तो दिया गया तो ये समझने के लिए संस्कार होने के लिए क्योंकि जगत में भी ये सब नाना पदार्थ दिखते हैं कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान हो जाएगा यह तो दृष्टान्त श्वेतकेतु को भी समझ में आ गया हाँ ठीक है कारण का ज्ञान होने से कार्य का ज्ञान हो जाएगा किंतु बात आरंभ हुआ था कि सकल जगत का ज्ञान हो जाएगा ऐसा कोई पदार्थ का ज्ञान हो तो अभी हमको खोजना पड़ेगा सकल जगत का कारण कौन है जिसका ज्ञान होने से जगत के सारे ये जो दृश्यमान पदार्थ इनका ज्ञान हो जाएगा आगे ग्रंथ वो बताएंगे ये सकल जगत का कारण कौन है जिसको कहा गया था चतुर्थ अध्याय में सर्वम खलु इधम ब्रह्म तलानीति अच्छा अभी पिता तो तीन दृष्टांत तो दे दिए पुत्र को तो अभी दृष्टांत तो समझ में आ गया अभी दृष्टान्त तो समझना है पुत्र अगर पूछेगा कि पिता को कि अच्छा आप आगे दारष्टान्त तो बताइए पिता क्या कहेंगे आप आधा पढ़ कर आए हैं अभी फिर जाइए गुरुकुल में फिर जाइए तो ये सोचता है कि बारह वर्ष से पढ़ करके आया है अभी जाएगा तो फिर अगर गुरुजी कहेंगे फिर तो पहले इतना दिन पहले सेवा करो कहते <laughs> एक बार छोड़ के गया फिर दोबारा आएँगे तो कहेंगे अच्छा ठीक है पहले आप ये सेवा करो <laughs> इसी प्रकार के अभी पुत्र कहता है अर्थात तो श्वेतक हेतु ये निषिद्ध कर्म है पापकर्म है फिर भी स्वाथबुद्धि हो करके भय से ये कहता है अभी नई नून भगव भगवंत एक तवेसुर् यदि एक अवेदिष्य अवे कथम न मैं नवक्ष्यं भगवानस्तुएव मैं इति तथा स्वमेतिवाच श्वेतक तो कहता है ते भगवंत अपना गुरु जिनसे वो विद्या अध्ययन किया था आचार्य उनको सम्मान करके कहता है ते गुर भगवंत सम्मान करता है बहुवचन एक व्यक्ति को बहुवचन शब्द से कहा जाना सम्मान का सूचक है जब कहते हैं ना नहीं, नहीं गुरु जी आए थे जब कहते हैं देवदत्त तो आया था किंतु गुरुजी आए थे कहते हैं बहुवचन प्रयोग करते हैं यह भी श्वेत तो कहता है कि ते भगवंत नूनम भई न एतद अवेदिशु गुरुजी को आचार्य जी को यह तत्व पता नहीं था क्यों नहीं था इस प्रकार के कहते हैं यदि एतद अवेदिश्यन कथम में न अवक्षण अगर आचार्य जी को यह तत्व पता होता तो वो हमको कैसे नहीं बताते आपको कैसे बता देंगे कहते हैं कि मैं गुणवान हूँ मेधावी हूँ जो हमको वो विद्या प्रदान करते थे मैं सबका ठीक ठीक ग्रहण करता था इसलिए मेरे को तो निश्चित बताना चाहिए था यह अर्थात आचार्य का गुरु का दोष दिखाते हैं आचार्य का यह सब ये दोष नहीं विद्याभिषय का दोष नहीं दिखाना है ये छात्र छात्र का लक्षण देते हैं सारे सिद्धांत तो को मुद्दे में दिए हैं इसको गुरोर गुरोर दोषम छत्रवत आवृणती इति छात्र हैं गुरु का दोष को जो छत्र जैसा आवरण करेगा दूसरों को नहीं कहेगा गुरुजी का जो गुण है उसी को दूसरों को कहना है जो दोष है उसको नहीं कहना है गुरुजी जी कहते हैं गुरुजी में दोष हो सकता है मनुष्य शरीर है हो सकता है और हमारा उपनिषद तो स्वयं कहता है तीतरे उपनिषद तो में हम लोग देख रहे थे यानी अस्मा यानी सूचरितानि तानि त्वया सेवितव्या नो इतराणी तो हमारा श्रुति सिखाते हैं आचार्य स्वयं विद्यार्थियों को कहते हैं कि जो हमारे सद आचरण होता है वही आप अनुसरण करना अनुकरण करना अर्थात आचार्य कहते हैं हमें भी कभी त्रुटि हो जा सकती है संस्कारवश प्रमादवश्य कभी गलती हो जा सकती है आप हाँ उसका आचरण नहीं करना तो ये श्रुति सिखाती है ऐसा नहीं कि आचार्य कहेंगे तो हम हमसे तो कभी कोई गलती नहीं होती है इस प्रकार की नहीं हो जा सकती है किंतु उसको शिष्य का कर्तव्य छात्र का कर्तव्य है ये दूसरों के सामने में वो विद्या संबंधी ये सब गलती नहीं कहना चाहिए किंतु तो वो कह दिया क्यों कह दिया कहते हैं भय है नहीं तो पुनः पिता कहेंगे आप फिर जाओ गुरुकुल में इसलिए अविश्वर तक के तू तो कहता है भगवान स्तू एव मे तद ब्रबीति ब्रवीतु इति आप हमको उस तत्व का ज्ञान कराइए तो पिता कहते हैं कि तथा इति पिता तो पिता होते हैं पुत्र का दोस को संशोधन करके उसका सन्मार्ग में ले जाना पिता का कर्तव्य होता है ये क्या होता है ना आप लोग देखे होंगे संसार में जब अपना पिता माता का चिकित्सा करना होता है अपना पुत्र का चिकित्सा करना हो तो है तो डॉक्टर किंतु क्या करेगा <laughs> दूसरों के पास भेज देगा तो इस प्रकार की है। तो हो सकता है कि उसका स्वभाव बारह वर्ष तक तो हो गया कि विद्या अध्ययन नहीं करता है ब्राह्मण बालक है अष्ट वर्षम ब्राह्मणम उपनयता तो आठ वर्ष में उपनयन हुआ हो होगा तो इतना दिन तक तो अध्ययन नहीं करता अर्थात पढ़ने में उसको रुचि नहीं था अन्यत्र आए हैं महाभारत में दिखाए श्वेत केतु का बात तो अष्टवक्र का भांजा था पढ़ता नहीं था खाली दिन भर खेलता था इसलिए भेज दिए होंगे अभी पिता उसका ज्ञान करवाते हैं सदैव सोमेदम अग्र आसीद एकमे वा द्वितीयम तध्ययिक आहुर असदव इदम अग्र आसीद एकमे व तस्माद असतः स जायत हे सौम्य सद एव इद, इदम सद एव अग्र आसित शब्द तो व्यवहार हुआ सौम्य तो संबोधन किए पिता को आगे कहते हैं इदम अग्र सद एव आसित पांच शब्द आगे इदम कह करके अभी जो जगत नाम रूपात्मक ग्रहण हो रहा है यह जगत अभी यह जो जगत ग्रहण हो रहा है ये व्याकृत है अव्याकृत है व्याकृत है नाम रूपात्मक सब दिखता है तो इदम इदम अर्थात जो जगत कहते हैं अग्रे अग्रे अर्थात सृष्टि होने से पहले नाम रूप व्याकरण होने से पहले कहते हैं सद एव आसित सद अर्थात यह नाम रूप रहित अवस्था में ये था तब तब सद था और अभी क्या सद नहीं है अभी भी सद है किंतु अभी सद है और उसके साथ इदम भी आ गया नाम रूप भी आ गया तो पहले सद सद ही था नाम रूप नहीं था इसलिए कहते हैं सद एव तो एव कार के द्वारा किसका निषेध कर दिए नाम रूप का जो व्याकरण होता है बाद में उसका निषेध कर दिए सृष्टि होने से पहले केवल सद था अभी तो सद है अधिष्ठान शब्द है किंतु अभी साथ में ये नाम रूप है सद एव आशित उसके लिए दृष्टांत देते हैं ये जाता है अपने गांव से दूसरे गांव को और जाने के समय में देखता है कि कुम्भार का घर में घर के सामने सब मिट्टी का पिंड है और जब आता है वापस तो सब तो बन गया गटो बन गया ऐसा सकुड़ा बन गया कुछ ना कुछ बन गया सब हो गया तो, तो फिर उसको क्या निश्चय होता है जो मिट्टी का पिंड था वही ये सब बन गया कहते हैं निश्चय नहीं हुआ तो कहते हैं फिर अगला दिन फिर जा रहा है उसी रास्ते में फिर देखा कि रात को बारिश हुआ और सब ये पिंडो ये सब सब घटो फिर मिट्टी बन गए अब तो निश्चय हो जाएगा बिल्कुल अगर एक ही दिन में आने का समय में इतना निश्चय नहीं हुआ फिर दोबारा जब जाएगा तो बिल्कुल निश्चय हो जाएगा अच्छा मिट्टी से ही बना था ये सब फिर जब लय हो गए मिट्टी में ही चले गए इस प्रकार की शब्द एव वही शब्द ही सृष्टि होने से पहले था तो वर्तमान सद है किन्तु नाम रूपात्मक इदमाकार होकर के है पुनःलय भी उसी में हो जाएगा और सद एव आशित तो यह सद का आशित के साथ हो जाएगा अर्थात सद था आशित कहने से वो भी अस धातु है तो आगे कहते हैं एकम एकम अर्थात उसमें कोई और अपने में कोई भेद नहीं है एकम अर्थात स्वयं का अंदर में और कोई बीच में प्रवेश कर जाना तो इस प्रकार की नहीं एक अर्थात तो कोई स्वगत भेद नहीं है ना बीच में प्रवेश नहीं होता तो स्वगत भेद स्वगत भेद अर्थात तो एक तो है जैसे कहा जाएगा देवदत्त देवदत्त का पिंड शरीर एक है किंतु उसमें हस्त पाद सिर ये सब नाना अवयव है इस प्रकार की यह जो शब्द है उसमें इस प्रकार की अवयव नहीं है तो हाँ, एकम के द्वारा कौन सा भेद का निराकरण करते हैं स्वगत भेद और जब कहते हैं अद्वितीयम ये द्वितीयम कहते हैं जो मिट्टी है मिट्टी से घट बन जाता है तो मिट्टी से जब घट बनता है वो बनाने वाला मिट्टी है भिन्न है तो इसी प्रकार की यहाँ भी यह जो शब्द था सृष्टि होने से पहले तो जब फिर नाम रूपात्मक हो जाता है कुलाल जैसा कोई दूसरा भी आना पड़ेगा नहीं तो ये होगा कैसे मिट्टी अपने आप घट नहीं बन जाएगा तो सद जो जगदात्मक होता है कोई और निमित्त कारण दूसरा होना चाहिए इसका निराकरण करते हैं निमित्त कारण कोई दूसरा नहीं है अद्वितीयम अर्थात तो जो उपादान है उपादान और निमित्त कारण ये दोनों सजातीय होते हैं तो नहीं होते हैं तो जो उपादान जहाँ उपादान निमित्त भिन्न होते हैं तो वहाँ द्वितीय आ जाता है उपादान प्रथम हो गया निमित्त द्वितीय बन के आ जाता है यहाँ कहते हैं निमित्त उपादान कारण समान ही है द्वितीयम अभी एकम के द्वारा स्वगत भेद का निराकरण कर दिए अद्वितीयम के द्वारा विजातीय भेद का निराकरण कर दिए और एब के द्वारा किसका निराकरण करेंगे स्वजातीय भेद का निराकरण करेंगे वो पंचोदशी का श्लोक स्मरण है वृक्षश्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादि भी वृक्षांतरात सजातीयो बिजातीय शिलादिता ये सब उपासना है हम लोग ये सब रटे हैं रटते हैं तो कहते हैं यही उपासना करते हैं ऐसा नहीं कि एक बार जब पंचोदशी पढ़े थे तब तो रट लिया और याद रह गया ऐसा नहीं होता रटना पड़ता है छुट्टी मिला कहते हैं फिर रटो तो प्रथम एक वर्ष तक तो लघु रटते रहते कहते हैं दांत गिर जाता है तो किंतु जो लघु रट लेते हैं वृत्ति के साथ ये रटन करने का सामर्थ्य इतना आ जाता है फिर आगे उपनिषद मंत्र रटते हैं वो सब श्लोक रटते हैं इसलिए ये आचार्यों का भी कार्य होता है जो विद्यार्थी प्रथम आते हैं ना उनको अभ्यास में डालते हैं ये रटो वो रटो वो रटो करवाएँगे तो नहीं होता है कहते हैं अभ्यास करना है अभ्यास करने से ये धीरे धीरे होता है सामर्थ्य आता है इस मंत्र के द्वारा यह बताया गया कि जो शब्द है सृष्टि से पहले केवल वही था ये नाम रूपात्मक ये व्याकृत जगत नहीं था और वो शब्द एक ही था स्वगत भेद नहीं था अपने में जो पत्र पुष्प फल इत्यादि वृक्ष एक है उसके अंदर में जो भेद होता है इस प्रकार की अर्थात शद अवयव वाला नहीं था और कोई निमित्त कारण भिन्न नहीं है जो आकर के वो शब्द को जगत रूप बनाया वही निमित्त कारण भी है और एव कह करके सजातीय सजातीय अर्थात दूसरा शब्द वो नहीं है कोई एक ही है इस प्रकार की स्थिति होने पर भी तदह एक आहु किंतु कुछ लोग कहते हैं जो शास्त्र का तात्पर्य को ठीक से नहीं समझ रहे हैं वो कहते हैं असद एव इदम अग्र आशित असत अर्थात तुच्छ शून्यम तो असद ही पहले था और असत था वो कैसा रूप था कहते हैं वो एकम एव अद्वितीयम तुच्छ ही था और उसी से असत सत जायत सत्य अर्थात तो जो अर्थ कारित्व जिसमें रहता है जो प्रयोजन सिद्ध करता है कौन है कहते हैं ये सब जो दिखते हैं वो सब सत हैं और ये सत कहाँ से आया असत से असत अर्थात जो था ही नहीं और उसके लिए दृष्टांत तो देते हैं कहते हम बीज को लेकर के मिट्टी में गाड़ते हैं और उससे अंकुर आता है वो लोग समझाते हैं बुद्धि से कहते हैं ये बीज रहते रहते अंकुर हो जाएगा नहीं होगा तो बीज नाश होगा तो भी अंकुर होगा तो पहले बीज था आगे क्या हुआ बीज का नाश हुआ आगे क्या हुआ अंकुर हुआ तभी अंकुर किससे हुआ बीज नाश से हुआ बीज तो अनाश ये तो असत है ये तो अभाव है इसलिए वो लोग बताते हैं कि अभाव से ही ये बनता है पदार्थ असतह सद जायत सत अर्थात तो जिसमें अर्थ क्रियाकारित्व तो है अर्थक्रियाकारित्व तो अर्थात तो अर्थ तो अर्था प्रयोजन प्रयोजन सिद्ध करने वाला पदार्थ सब असत से ही बनते हैं ऐसे है वो लोग बताते हैं <laughs> इस प्रकार के जो कहने वाले होते हैं अर्थात तो उनको परवर्ती काल में शून्यवादी कहा गया तो शास्त्र में ये सब पहले से ही कहा गया है इसलिए कोई नया चीज़ आ करके कोई जगत में और कुछ नहीं कहता जो कहता है सभी इसलिए कहते हैं ना यदिदम किंच या कश्चित ब्रुयात जो कोई भी कुछ भी कहे सर्वम व्यासस्य उच्छिष्ट ऐसा कोई चीज नहीं है जगत में कुछ नया कह देगा जो व्यास जी नहीं कहे हैं ब्यास क्या कहे हैं वो हमको पढ़ कर के देखना पड़ेगा और हम लोग इधर से पढ़ेंगे उधर तक तो इसको भूल जाते हैं सब कुछ उसमें शास्त्र में कह दिया गया है ये वाले पक्ष कहते हैं कि ये आकर के कहते हैं कि असत से ये जगत की उत्पत्ति होती है तो ये सब बिना असत से जगत की उत्पत्ति होने वाले इनको कहा जाता है वैनाशिक पक्ष महावैनाशिक ये परवर्ती काल में ये सब जो बुद्ध के अनुयायी हुए वो लोग इस प्रकार के सब तर्क देते हैं अभी पिता कहते हैं पुत्र को कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाती है तो पिता कहते हैं कुतस्तु खलु सौम्य एवं सियादित हो वाच कथम असतः सज्जाए तेती सत्व एवं सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेव द्वितीय हे सौम्य कुतःह कुतःह अर्थात अकस्मात कारणात ये कैसे संभव हो सकता है प्रमाण क्या है ऐसे कहने के लिए कि असत से सद की उत्पत्ति हो जाएगी ये कहने के लिए कोई प्रमाण है एवं सियाद ये कैसे हो जाएगा <स्थाँगा> तो वो लोग कहते हैं जैसे तो बीज नाश होकर के बीज ध्वंस से अंकुर की उत्पत्ति हुई तो उनको वहाँ बताते हैं वेदांति ये जो बीज नाश हो गया बीज का जो अवयव है वो अवयव रहा नहीं रहा बीज का अवयव रहा कहते हैं कटक नाश हो गया और उसमें वो अंगूष्ठ बना दिया अंगूष्ठ और ता जो अंगूठा कहते हैं तो कटक नाश करके जो अंगुष्ठ बनाया तो वो कटक नाश होने से सुवर्ण रहा वही सुवर्ण अभी अंगूष्ठ में दिख रहा है तो कटक नाश हो गया इसका अर्थ नहीं कि कटक का कटक अर्थात जो हाथ में कुछ व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं महिला लोग तो वो नाश हो गया तो उसका जो अवयव है सुवर्ण है वो नाश नहीं हो गया इसी प्रकार की बीज नाश हो गया तो बीज का जो अवयव है उसका जो अंश है वो सब है अभी वही अंकुर रूप धारण कर लिए इसलिए शून्य से कुछ नहीं बन जाता है जो अवयव बीज में थे वही अवयव अभी अंकुर में दिख रहे हैं और उसके साथ कुछ और बाकी भू से अर्थात तो पृथ्वी से और कुछ ग्रहण हुआ अधिक किंतु अवयव वो मूल अवयव है वह यह कैसे हो जाएगा कि असत्य सत्य की, की उत्पत्ति कैसी हो जाएगी इसलिए सद ही था सतम्यदम अग्र आशित इसलिए सद ही सृष्टि से पहले जो था वो सती था इसलिए असत नहीं था तो असत जहाँ कहा जाता है कोई शंका करेगा अन्यत्र कहा गया असद एवदम अग्रासित तो वहाँ असत शब्द का अर्थ होता है कि सद कह करके सामान्यतया लोक में जो कह देते हैं जो विद्यमान जो दिखता है उसको सत कह दिए अर्थात जो नाम रूप से व्याकृत हुआ है उसको सत कह देते हैं लौकिक व्यवहार में इसी प्रकार के नाम रूप से व्याकृत अवस्था में नहीं था अव्याकृत अवस्था में था इसलिए उसको असद कहा गया असद का अर्थ तुच्छ नहीं है अभी सं संशय करने वाला कहेगा आपने कह दिए कि एकम एव अद्वितीयम तो एकम कह करके किस भेद का निराकरण कर दिए थे स्वगत भेद अर्थात तो उसका कोई अवयव नहीं है जो निरवयव पदार्थ है वो नाना रूप से परिवर्तन हो जाएगा अभी ये जगत नाम रूपात्मक इतना दिख रहा है अलग अलग सब दिख रहे हैं आप कहते हैं कि जो कारण है उसमें कोई अवयव ही नहीं था यह कैसे संभव होगा शंका करने वाले और वो लोग शास्त्र दिखाते हैं कहते हैं कि देखिए वेद में ही ये बात कहा गया निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम दिव्य हय मूर्त पुरुष इस प्रकार की वो लोग भी सब श्रुति पढ़ते हैं और वो लोग भी कहते हैं ये निरवय पदार्थ से यह जगत सावय जगत कैसा हो जाएगा तो कहते हैं जो सर्प दिखता है रज्जु में दिखने वाला सर्प यह सावयव दिखता है निरवयव दिखता है सावयव दिखता है कहते हैं सर्प का सवयवत्व तो कहाँ से आया रज्जु का सवैवत्व तो से तो ठीक है अभी इतना दूर सिद्ध करते हैं कि सर्प वास्तविक है ही नहीं और उसमें सावयव सवयवत्व तो दिखता है और वो सावयव सवयवत्व तो, कहते हैं जो अधिष्ठान है उसका सवयवत्व तो अध्यस्त में आया अर्थात तो अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त में दिखता है यहाँ तक तो, तो, तो हुआ इसी प्रकार की जगत तो सावयव दिखता है तो उसका अधिष्ठान कौन हो गया ब्रह्म सद हो गया वो सावयव है निरवय है तो आपका दृष्टांत तो बिल्कुल बैठा नहीं तो अभी यहाँ कहते हैं कि जब आप रज्जु में सर्प कल्पना करते हैं त तो कल्पना में का दरिद्रता आप जो अधिष्ठानों को सावयव क्यों कल्पना नहीं कर लेंगे अगर उसमें इतने बाकी पूरा जगत कल्पना कर लेते हैं वो अधिष्ठानों को भी सावयव कल्पना कर लीजिए तो हम क्यों करेंगे कहते आप करते नहीं आपको करवाया जाता है आपका बुद्धि के जो संस्कार है वो वही कल्पना करता है निरवय में सवयव का भी कल्पना करता निरवय को सवयव कल्पना करता है और वह सवयव को भी अन्य रूपों से भी दिखाता है अर्थात तो कहते ना दो सीढ़ी को कल्पना कर देता है कल्पना अगर करना है तो उसमें और का दरिद्रता इसलिए संभव है निरवय परमात्मा में ये बुद्धि का दोष से सावयव जगत की कल्पना हो जाती है यहाँ तक अभी पिता कहे कि ऐसा एक सत्य पदार्थ है जिससे यह नाम रूप का व्याकरण हो जाता है नाम रूप से नाना रूप दिखता था अर्थात ये नाम रूप व्याकरण होने से पहले एक था अभी व्याकरण कैसे होता है उसका प्रक्रिया बताना पड़ेगा व्याकरण अर्थात अण रिल वो तो है ही तो यहाँ व्याकरण अर्थात खुल जाना इस प्रकार की प्रकट होना इसको व्याकरण कहेंगे विशेषण असमंता करण करना तो परमात्मा ये जगत को कैसा करते हैं उसके लिए कहते हैं तद्यत बहुश्या प्रजा ये प्रजा येति तत्जो असृजत तत्ज ऐश्यत बहुश्यांग प्रजा ये तदपोसृजत तस्मात्र क्वच शोचतिदते पुषस्तेजसवे तद्यापोजाते तदक्ष्यत तदर्था सृष्टि से पहले कौन था सद था अभी कहते हैं कि अभी तद कहते हैं तद कहने से पूर्व का परामर्श करेगा तो पूर्व में सद कहा गया था जो सद है वो भी सर्वनाम है सर्वनाम में सद आता है <laughs> नहीं आता है किंतु तद आता है तद पूर्व का परामर्श कराएगा कहते हैं वो जो शद था सृष्टि से पहले वो ऐक्सत ऐक्शतः अर्थात इच्छा दर्शनम अर्थात सृष्टि विषय विचार हुआ हाँ, कहेंगे तद ऐक्षत उसने इक्षण किया इक्षण क्षण विचार किया ये विचार ये जड़ में होगा ना चेतन में होगा ये जो सांख्य बोल करके और एक दर्शन वाले होते हैं कपिल महर्षि के द्वारा प्रणीत तो वो लोग कहते हैं कि ये जगत का कारण है ये प्रधान है जो कि अचेतन है वेदांति लोग वो लोग कहते हैं कि नहीं अक्षत तो कहा जाता है ये ईक्षण जो चेतन धर्म है वो जड़ में नहीं हो पाएगा वो लोग कहते हैं कि जो चेतन धर्म वो जड़ में नहीं हो पाएगा लोक में व्यवहार होता है चेतन धर्म भी जड़ में कह दिया जाता है कभी कैसे दृष्टांत तो देते हैं वो लोग कुलम पिपति सति अर्थात नदी का कुलम पानी चलते चलते वो नीचे वाला खा गया अभी ऊपर वाला थोड़ा झुल गया उसको देख करके क्या कहते हैं कुलम पिपति सती पिपती सती अर्थात पति तुम इच्छा करता है जो नदी का कुलों प गिरने के लिए इच्छा करता है कि जो इच्छा ये चेतन धर्म जड़ धर्म चेतन धर्म तो इच्छा चेतन धर्म होकर के भी जैसे कूल में दिखाया जाता है इसी प्रकार की ईक्षण यह चेतन धर्म होने पर भी जड़ प्रधान में दिखाया जा सकता है ऐसे सांख्य वाला कहते हैं तो वेदांती कहता है कि इस प्रकार के नहीं है क्योंकि जो ईक्षण करता है आगे उसको आत्मा शब्द से कहा जाता है तो स आत्मा तत्वमसी तो तो ऐसे आगे कहेंगे अगर कहा जाएगा कि जड़ ही यह जगत की सृष्टि करते हैं और जड़ को आत्मा कहा जाएगा और आप आत्मा स आत्मा त तो, अर्थात तो पिता पुत्र को कहेंगे आप तो जड़ हो क्योंकि जो जगत का सृष्टि करता है उसको आत्मा शब्द से कहा गया और पिता पुत्र को कहते हैं वो जगत का सृष्टा आत्मा आप ही हो अगर जगत का सृष्टा जड़ होगा अर्थात पिता पुत्र को कहेंगे आप जड़ हो तो पुत्र कहेगा पिताजी हो गया हमारा विद्या ग्रहण तो, ये सब सिद्धांति तर्क देते हैं ये सब ब्रह्मसूत्र में विचार होता है तो, ब्रह्मसूत्र का जो ये सूत्र भगवान भाष्यकार यहाँ भी थोड़ा थोड़ा ये बात सब कह दिए हैं <coughs> ब्रह्मसूत्र में इक्षतेर नाशब्दम इस प्रकार के सिद्धांति कहेगा मतलब इक्षण कहा गया इसलिए असब्द प्रधान जो कि अशब्द था वेद में जिसका विचार नहीं हुआ है वो जगत का कारण नहीं है तो पूर्व पक्ष कहेगा ये गौणश्चेत अर्थात तो वो गौण है सिद्धांत कहेगा नहीं नहीं उसको आत्मा कहा जाता है जो जगत का सृष्टा है वो आत्मा है इसलिए प्रधान हमें क्षण गौण मान करके वही जड़ ही जगत कारण है इस प्रकार की ये सब नहीं कहा जाता है ये विचार दिखाते हैं तो अभी यह जो शून्यवादी वाले होते थे वो कहते थे कि असत से सत्य की उत्पत्ति हो जाती है सिद्धांत इस प्रकार नहीं है अभी जो के वाले हैं वो थोड़ा बीच में आएंगे वो लोग कहेंगे हैं के वाले को सतकार्यवादी कहा जाता है उनको असतकार्यवादी कहा जाता है शास्त्र में विचार होता है ये जो सांख्य वाले होते हैं वो सतकार्यवादी होते हैं अर्थात सांख्य वाले कहेंगे कि पदार्थ पहले से था घट बनाता है कुलाल कहेंगे घटव पहले था कुछ पदार्थ पहले नहीं था बिल्कुल एकदम शून्य से बन जाएगा ये नहीं होता है तो अगर घटो पहले था तो ये कुला क्या क्या कहते हैं उसका अभिव्यक्ति कर दिया जैसे कहते हैं कि एक पत्थर आया राजस्थान से अभी मार्बल कहते हैं उससे हमको बनाना है विग्रह बनाना है भाषिकार का शिष्यों का तो वो जो विग्रह बनेगा वो विग्रह उस पत्थर में है नहीं है है तो फिर वो शिल्पी क्या किया कहते उसका अभिव्यक्ति करवा दिया जो अनावश्यक पदार्थ हो उसका निराकरण करके अभिव्यक्ति करवा दिया सांख्य लोग समझाते हैं तो नया एक लोग आकर के वहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है पहले था नहीं घट था नहीं क्या था मिट्टी था कार्य पहले असत मिट्टी था बाद में घट बन गया फिर जब नाश हो गया क्या हो गया फिर मिट्टी हो गया तो बीच में उतने समय तक कार्य सत्य बाकी तो पूर्व काल में कार्य असत था उनको कहा जाता है असत कार्यवादी कार्य पूर्व काल में असत और वेदांती लोग कहेंगे ये दोनों का बात ठीक नहीं है तो क्या है वेदांती लोग कार्यों को क्या कहेंगे अनिर्वचनीयवादी तो अर्थात ये जो कार्य है कहते हैं कि ये कारण है कहते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते अगर ये कार्य कारण ही है कह देंगे तो मिट्टी से जल ले आइए तो फिर क्यों कहते हैं घट जो है तो मिट्टी है अगर कोई भेद नहीं है दोनों में तो फिर मिट्टी से जल रहा यह कहते ऐसा नहीं होता है और कहेंगे कि ठीक है ये कार्य अगर कारण नहीं है तो फिर कारण से भिन्न है तो कहें कारण से भिन्न नहीं हो पाएगा अभी हम लोग विचार कर रहे थे तो कारण भी नहीं है जो कार्य है वो कारण रूप भी नहीं है और कारण से भिन्न भी नहीं है फिर ये क्या है तो भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है इस प्रकार के विचार करके कहते हैं कि अनिर्वचनीय विचार करने के लिए उतरेंगे तो कहते हैं कि ये जो दिखता है कहते हैं ये कदली वृक्षवत उसको खोते खोते चलेंगे अंतिम में कहेंगे ये जगत इस प्रकार की है ही नहीं अच्छा अभी परमात्मा ने विचार किया कि अभी इसका सृष्टि करूँ तदैक्त बहुश्यांग प्रजाइए तो प्रजा ये है बहु श्याम ये श्याम का कर्ता कौन है अहम मैं ही बहुत हो जाऊं तो है एक है। अगर मैं बहुत हो जाऊं तो बाकी जो सब बनेंगे वो सब कौन होंगे मैं ही होंगे इसलिए कहते हैं कि अहम प्रजा ये मैं ही अन्य रूप से उत्पन्न हो जाऊं ऐसा चिंतन करके अभी उनका आरंभ हुआ कि मैं मैं बहुत हूँगा उनका अभी प्रकरण आरम्भ मतलब व्याकरण आरंभ हुआ होकर के पहले कहे तत् तेज और सृजत उन्होंने तेज की सृष्टि की अरे तेज की सृष्टि किए किंतु हम लोग तैतरीय पढ़ करके आए तस्माद तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत आकाशाद वायुर् वायु और अग्नि और अभी आप यहाँ सीधा कह देते दे, तत् तेज और सृजत तो कहते हैं वो दोनों सृष्टि हुए हैं उनको यहाँ नहीं कहा गया है यहाँ प्रक्रिया अन्य प्रकार से दिखाते हैं यहाँ त्रिवृत्तकरण कहेंगे इसलिए वो दोनों को दिखाया नहीं किंतु वो दोनों उत्पन्न हुए हैं तेज असृजतः तेज सृष्टि कर दिए फिर तेज अच्छत अभी तेज उत्पन्न हो गया ये तेज कौन तेज बना अभी वही तत् जो सत था वही सत ही अभी तेज बना कहते हैं तत तेज इक्षतः अभी तेज जो सृष्ट हुआ अगर वो जड़ होता वो ईक्षण कर पाएगा तो इसलिए यहाँ जो तेज शब्द से अर्थात तेज रूपापन्न ब्रह्म जो सद कुछ नहीं फिर आगे चिंतन किया कहते हैं बहुश्याम प्रजा ये ये बहुत हो जाऊँ और जन्म हो जाऊँ अन्य रूप से कहते हैं तद अपो असृजतः फिर आगे वो जल की सृष्टि कर दिए यह तेज से जल की उत्पत्ति होती है इसके लिए प्रमाण देते ही देते हैं तस्मा वा पुरुषस स्वेदन व अधि तेज से वो अभी जायते तस्मात्लिए यच शोचती सोचती अर्थात अगर बहुत दुख होता है कहते हैं स्वेदन वा अर्थात स्वेदते हैं स्वेदते वा, तो ये जब कहते हैं ना शरीर गर्म हो जाता है स्वेदते वा, कहते हैं पुरुष स्वेदते वा पुरुष तो पुरुष जब कहते हैं कि गर्म हो जाता है कहते हैं आगे स्वेदते अर्थात तो उसके शरीर में शरीर से वे स्वेद स्वेद पसीना कहते हैं हिंदी में ये उत्पन्न होता है तो ये स्वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ कहते हैं जब गर्म हो गया अर्थात तेज से ही यह जल की उत्पत्ति हुई तेज से एव तद आप अधिजायंते जब उष्ण होता है तभी ये जल की उत्पत्ति होती है इसलिए तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है ये प्रमाण दिए इस प्रकार की यह सब जो उत्पत्ति हो गए कहते हैं उत्पत्ति हो गए अर्थात जैसे रज्जु रज्जु में यह सर्पदिग्ञा तो दिख गया आगे फिर सर्प में विषैला गया ये कैसे आगे आगे बढ़ा फिर आगे तो विषैला सर्प कहते हैं अभी तो उसमें चलन दिख रहा है जैसे कहते हैं कि है तो रज्जु किंतु आगे इसमें नाना प्रकार की सब कल्पना इसी प्रकार की वही सद्ब्रह्म में ही ये सब आगे कल्पना किया जाता है और जिसको रज्जु का ज्ञान हो गया उसको सर्प सामान्य सर्प विषैला सर्प वो सब कुछ विमान नहीं होंगे जब तक अज्ञान है तब तक ये सब नाना रूप कल्पना होता है यहाँ तक हो गया कि जल की सृष्टि हो गई आगे कहते हैं ताप ऐक्षत बह्य श्याम प्रजा मही अन्नम असृजंत तस्मा कोच वर्षति तदव भूयिष्ठ अन्न भवित तद अयन आद्य जायते अभी जल की उत्पत्ति हो गई थी जल अर्थात तो वही ब्रह्म जलभावापन्न हुए जल रूप से वही ब्रह्म है अभी जल रूपापन्न ब्रह्म ने ईक्षण किया चिंतन हुआ कि बहु है श्याम क्योंकि जल जो आप है वो वचन है हम लोग बहुत हो जाएंगे हम लोग नहीं हम वो तो एक है वास्तव बहुत हो जाएंगे प्र जाइये मही हम लोग उत्पन्न हो हम उत्पन्न हो जाएंगे ता अन्नम असृजतः ता आप अभी अन्न की सृष्टि हो गई तस्माद अभी अन्न की सृष्टि किससे हुआ जल से तो जल से अन्न की सृष्टि होने से कहते हैं तस्माद युवच बरसती जहाँ जल का प्राचुर्य वर्षा हो जाती है कहते हैं तदेव भूयिष्ठम अन्न भवती वृष्टि तो आचा होती है तो अन्न अधिक होता है इसलिए यह जल से ही अन्न होता है अन्न अर्थात ये पृथ्वी एव त अन्नाद्यम अधिजाते जल से ही तद अन्नाद्यम अन्न च तदाद्यम चन्न कह करके पृथ्वी जायते यह उत्पन्न होता है इस प्रकार की ये सृष्टि का प्रक्रिया दिखा दिए चेतन ब्रह्म सद शब्द से कहा गया वही आगे तेज रूप होता है वही तेज रूप ब्रह्म जल रूप होता है जल रूप ब्रह्म पृथ्वी रूप होता है ये सब इस प्रकार की सृष्टि का प्रक्रिया ये दिखाया गया आगे परमात्मा सद सदरूप परमात्मा चिंतन करते हैं तेसाम खलु एसाम बी खाँ भूतांत्री इति तेसाम खलु एसाम यूता यह जगत में जितने ये प्राणी दिखते हैं वो सारे प्राणियों का तीनी है तीन ही उनका बीज बीज अर्थात तो प्रथम मूल कारण कौन है वो प्राणियों का मूल कारण कहते हैं अंडज जीव ज उद्भीज तात्पर्य है कि अंडज से अंडज की उत्पत्ति जीव जीव जरायुज जरायुज से अर्थात जो जरायु से उत्पन्न होने वाले जरायुज प्राणी से जरायुज प्राणी की उत्पत्ति होगी अंडज प्राणी से अंडज प्राणी की उत्पत्ति और उद्वीज से उद्वीज की ही उत्पत्ति होती है यह तात्पर्य यहाँ दिखाते हैं कि सजातीय से सजातीय की उत्पत्ति होती है इस प्रकार की होती हैं है, तो शंका करते हैं अंड जो जो होते हैं वो अंड जैसे उत्पन्न होता है ना ना अंड से उत्पन्न होते हैं जो अंड जो होता है मान लीजिए जो, जो पक्षी होते हैं वो पक्षी वो माँ पक्षी से उत्पन्न होता है ना वो अंड से आता है अंड से आता है आप कह दिए कि अंड जैसे अंडा आ गया ये तो नहीं होता है कहते हैं ये सब भी विचार आपको बताना पड़ेगा <laughs> तो अगर आगे हम पूछेंगे कि कि अंडा कहाँ से आया आप कह देंगे वो माँ पक्षी से आया अंडो जैसे आया तो अंडा जैसे अंडा होकर के फिर अंडो से आया तो बीच तो में तो कहते हैं ना जो परीक्षा में लिखते हैं ना कभी कभी एक छोड़ एक वाक्य छोड़ देते हैं अर्थात आगे वाला लिख दिए फिर सीधा दो तीन छोड़ कर आगे वाला लिख देता है जो प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाले होते हैं वो हर वाक्य नहीं लिखते हैं तो दो से तीन मिलाने से पाँच होगा पाँच में तीन मिलाने से आठ होगा इस प्रकार की कोई लिखेगा दो युक्त धन तीन बराबर पाँच फिर पाँच धन तीन फिर लिखेगा आठ जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे दो धन तीन धन तीन बराबर आठ इस प्रकार की कह दिया तो कहते हैं इसी प्रकार की श्रुति यहाँ कहती है आप थोड़ा बुद्धि लगाना अपना तो इसलिए अंड जैसे ही अंड होता है तात्पर्य अर्थात सजातीय से सजातीय की उत्पत्ति होते हैं इसी प्रकार की चलता है इसको क्यों दिखाते हैं कहते हैं तो ये सब जगत जिस रूप दिखता है अगर नियम वही हुआ कि सजातियों से सजातीय बनेंगे तब तो जो भी पदार्थ दिखता है आप अनुमान कर सकते हैं कि उसका कारण उसी जातीय उसी जातीय आप कारण में धीरे धीरे चल सकते हैं आगे इसलिए दिखाएंगे कैसे ये सभी का कारण ये तीन ही होते हैं जो अभी कहा गया तेज आप और अन्न अर्थात अग्नि जल और पृथ्वी ये तीन ही ये सभी का कारण होते हैं जैसे सारे प्राणियों का कारण ये तीन ही हो गए अंडज उद्भिज और जरायुज जीव इसी प्रकार की पूरा जगत जो दिख रहे हैं इनका कारण भी तीन है और दूसरा हो गया कि सजातीय से सजातीय होते हैं इसलिए जगत जो दिख रहा है वही तीन जातीय ही है जगत में कोई भी पदार्थ दिखे तो वो वही तेज आपह और इसी का ही बना हुआ है ये पहले एक दृष्टांत तो दे दिया दृष्टांत तो हम लोग समझ जाते हैं पहले जो दे दिया जरायु जैसे जरायु ज अंड अंडज और उद्भिजै से उद्भिज दृष्टांत तो समझ गया आगे दारष्टान्ति बताएंगे इसी प्रकार की जगत वह तीन रूप वाला ही है अर्थात अग्नि जल और अन्नरूप अन्न अर्थात पृथ्वी रूप है कैसे आगे सृष्टि होती है उसको बताते हैं संयम दैवते दैवत शैव संयम देवतईक हंता हम इमांस तीसरो देवता अनेन जीवन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी सा इम देवता इक्षत ये जो तीनों अभी सृष्टि हो गए ये तीन देवता को सृष्टि किया जो देवता मूल देवता कौन था जो सृष्टि आरंभ किया सदब्रह्म तो सा यम देवता देवता स्त्रीलिंग होने से सा, सा कह दिया गया अर्थात जो सद्रूप ब्रह्म तो इक्षत उन्होंने विचार किया हंत अहम इमाहा तीसरो देवता अभी ये तीन देवता को सृष्टि कर दिया है तो अभी कहते हैं कि ये जो तीन देवताओं को हमने सृष्टि किया अन जीवेन आत्म न अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी यह तीनों में हम जीव रूप में प्रवेश करेगा क्योंकि ये जो तीन अभी हुए हैं ये सब कोई परमात्मा नहीं है ये सब अर्थात परिच्छिन रूप वाले है अर्थात ये जीव रूप इसमें परमात्मा प्रवेश करेगा इसी प्रकार की चिंतन किया परमात्मा ये क्यों किया कहते हैं पूर्वकल्प में इसी प्रकार हुआ था परमात्मा यह तीन को सृष्टि करके उसमें प्रवेश किया इसलिए इस बार भी फिर ऐसे ही चिंतन करते हैं कि यह जो तीन हमने सृष्टि कर दिया तेज आपह और अन्य पृथ्वी इसमें मैं प्रवेश करूं तो कहते हैं आप परमात्मा है अभी परिच्छिन्न में प्रवेश करेंगे तो परिचिन में प्रवेश करेंगे तो उसे फिर ये दुख होगा ये संसारी तो आ जाएगा तो सर्वज्ञ परमात्मा हो कर के आप इस प्रकार के काम कैसे करेंगे कि आपको इसे दुख होगा पीड़ा होगा वो सब क्यों करेंगे इस प्रकार की तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम अपना स्वरूपों से नहीं जाता है अनें जीवे आत्मना अगर स्वरूप से परमात्मा बिल्कुल स्वरूप से रहेंगे तो फिर उनसे ये जीवत्व भावन नहीं होगा तो ये पीड़ा इत्यादि ये सब का कुछ बात भी नहीं होगा इसलिए कहते हैं अनेन जीवे न आत्मा न अनुप्रवेश जीव रूपेण प्रवेश करते हैं जीव रूपेण अर्थात चिदाभास रूपेण आभास हो जाता है प्रतिबिंब हो जाता है यह जो तीन सृष्टि हो गए उनमें प्रतिबिंब हो गया तो प्रतिबिंब के द्वारा अभी बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से उपाधि में तादाद में करता है समझने के लिए थोड़ा दृष्टांत तो विचार करेंगे अब तक तो उपासना चलता था थक जाते थे नींद लग जाता था अब तो विचार आया अब तो अगर और नींद लगेगा अर्थात हमको रोटी भी पचेगा नहीं और चावल भी पचेगा नहीं तब तो भोजन कठिन होगा इसलिए अब थोड़ा विचार है ये बुद्धि लगा करके थोड़ा सुनने के लिए उद्यम करेंगे तो जैसे एक दर्पण है और दर्पण के सामने व्यक्ति खड़ा है अगर उस दर्पण में इस व्यक्ति का प्रतिबिंब नहीं आएगा तो व्यक्ति कभी कहेगा कि मेरा मुंह में काला लगा हुआ है नहीं कहेगा और अर्थात तो वो काला लगा है और फट गया हो दर्पण दर्पण में काला लगा हुआ है दर्पण फट गया है हर दर्पण में इस व्यक्ति का प्रतिबिंब नहीं हो रहा है ये कभी भी नहीं कहेगा कि वो जो काला लगा हो मेरे मुंह में है वो जो फट गया हो मेरा मुंह फट गया ऐसा उसको बुद्धि होगा नहीं कितना भी अभिवेक हो बालक हो वो कभी भी वो दर्पण को मैं नहीं कहेगा किंतु दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखेगा उस प्रतिबिंब को अभिवेकी बालक मैं कह देगा कहें मैं उधर हूँ ऐसा कह देगा और वो जो उपाधि में दर्पण में जो काला है अथवा फट गया क्योंकि मैं उधर हूँ इसलिए वो सब चीज़ मेरे में दिखता है कहेगा प्रतिबिंब अगर नहीं होगा तो उपाधि के साथ बिंब का तादाद में नहीं होगा इसलिए प्रतिबिंब को तो मानना ही पड़ेगा चिदा को मानना पड़ेगा कहीं कहीं किसी किसी अर्थात तो विरोधी मत वाले कहते हैं ये चिदाभाष क्यों मानते हैं इसको खाली के कल्पना करते हैं क्या आवश्यक है कहते हैं अगर नहीं होगा तो आपका कभी तादात में नहीं होगा उपाधि ये दृष्टांत में हो गया बिंब हो गया मुख प्रतिबिंब जो दर्पण में दिखता है और उपाधि उपाधि कौन हो गया दृष्टांत में दर्पण इसी प्रकार के दारष्टांत में कहते हैं बिंब हो गया आप साक्षी चैतन्य आत्मा प्रत्यकात्मा और यहाँ उपाधि हो जाएगा बुद्धि अंतकरण उसमें चिदाभास होता है जैसे दर्पण में होने वाला जो फट गया काला दाग वो सब मुख में लगता है इसी प्रकार की उपाधि बुद्धि में होने वाला ये सुखित्व दुखित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब चिदाभास में दिखेगा और चिदाभास को मैं मान रहा है अभिवेक अवस्था में अज्ञान अवस्था में तभी ये बिंब में अनुभव होता है इसलिए चिदाभास होकर के ही ये जो चिद है वो तादात्म्य कर जाता है इसी को कहा जाता है अनैन जीवेन आत्मना जीव रूपेन जीव रूपेन अर्थात चिदाभास रूपेन इसमें बन करके तादात्म्य कर जाता है वास्तव तो जो स्वरूप है चित्त है वो उसमें जाता नहीं वो तो व्यापक है चिदाभास रूपेन ये तादात्म्य कर जाता है हँ यह जीव कहने से चिदाभास उसमें सारे व्यापार करने वाला पदार्थ ये चिदाभास है अधिष्ठान चैतन्य है किंतु ये सारे अनुभव करने वाला ये चिदाभास ही होता है ले पंचदशी जीव का देते हैं लक्षण देते हैं कूटस्थे कल्पिताबुद्धि कल्पिता बुद्धि कल्पिता त्रचित प्रतिबिंबक प्राणा धारणा जीव संसारेण संयुज्यते चैतन्य में यद्यधिष्ठानम ये पंचोदशिका नहीं है ये भी ये पंचदशी है अच्छा दोनों ही है अ वहाँ कहते हैं कूटस्थ कल्पिता बुद्धि ये जो उपाधि है वो भी चैतन्य में ही कल्पिता है क्योंकि तद व्यतिरिक्त अर्थ तो कुछ है नहीं कूटस्थ में चैतन्य में बुद्धि कल्पिता और तत्र चित्त प्रतिबिंब कह का प्रतिबिंब उसको क्या कहते हैं चिदावास और अभी चिदावास होकर हो अभी उपाधिस्थ होकरण धारणा अभी धारण करेगा होकर के जीव बन जाएगा जीव धारण किया और संसारेण संयुज्यते ये कहा गया और अन्यत्र कहा गया चैतन्यम चैतन्यदिष्ठान लिंगदेहश्चन चिच्छाया लिंगदेहस्थ तत्संगो जीव उच्यधिष्ठान चैतन्यं और जो लिंग देह लिंगदेह लिंगदेह सूक्ष्म शरीर बुद्धि प्रधान है अंतःकरण प्रधान है और चित्छाया वो जो चैतन्य का प्रतिबिंब हो रहा है आभास हो रहा है ये लिंग शरीर में अंतःकरण में तीनों को मिला देना है अधिष्ठान चैतन्य और अंतःकरण उसमें जो प्रतिबिंब हो रहा है चिदाभास ये तीनों को मिला करके जीव कह कर रहा है तो यहाँ पिता कहते हैं पुत्र को वही सद तभी जीव रूपेण प्रवेश किया तो प्रवेश करके प्रवेश करेगा करके नाम रूप व्याकरवाणी नाम रूप व्याकरण करूँ तीन देवता का तो सृष्टि हो गए तो होकर के आगे मैं उनमें प्रवेश करके प्रक्रिया को ये व्याकरण प्रक्रिया को और आगे लूं। इस प्रकार के चिंतन करते हैं जीवरूपेण ये प्रवेश करेंगे जीवरूपेण अर्थात ये तीनों में चिदाभास हो जाएंगा यही तासा त्रिवृतम त्रिवृतम एक, एक कर्वाणी देवता सेवता इम्रो देवता अने जीवेना आत्मना अनुप्रवेश नामूपे व्याकरोत पहल क्या कहा था अनु जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नामूपे व्या करवाणी मैं करूँ अभी कहते हैं कि अनुप्रवेश प्रवेश करके नाम रूपे भी बी भी अक्रोत अभी तक तो कर दिया हो गया कैसे कर दिया कहते हैं कि ताशाम ताशाम तीसरी नाम देवता नाम त्रिवृतम त्रिवृतम एक एक करवाणी अभी वो तीन देवता थे एक तेज था एक आप था और एक पृथ्वी अन्न था अभी तीनों को त्रिवृत त्रिवृत कर दिया ऐसा नहीं कि तीनों को मिला करके एक त्रिवृत कर दिया जैसे रस्सी बनाते हैं रस्सी में अगर तीन होता है तो कहेंगे वो तो त्रिवृत हुआ है शास्त्र में उसको बोलते हैं त्रिवृत कृता रज्जु और रज्जु त्रिवृत अर्थात उसमें तीन धागा है तो इस प्रकार की नहीं है तो वहाँ क्या होगा एक ही काम त्रिवृतम नहीं हुआ जब रज्जु का तीन धागा को मिला करके एक बनाते हैं प्रत्येक अभी उसका ऐसे तीन था अभी तीन को मिला करके एक जब रज्जू बनाते हैं फिर प्रत्येक का त्रिवृत हुआ अभी तीनों मिलकर के ही त्रिवृत हो गए तो यहाँ किंतु श्रुति कहती है एक ही काम त्रिवृत्तम त्रिवृतम करवाणी अर्थात प्रत्येकों को मैं त्रिवृत त्रिवृत कर दूँ ये त्रिवृत आगे और थोड़ा बताएंगे तो अभी कर दूँ ऐसे इस प्रकार की उन्होंने एक क्षण किया चिंतन किया सा इं देता इमो देवता, देवता अनैन जीवेन आत्मनावेश ओज सा इं देवता वो जो इमाहा सद्रह्म देवता यदि तैया बहुवचन है तो इमाहा तो इतिसता किन किन को लिया जाएगा तेज आपह पृथ्वी अन जीवेन आत्मना जीवेण प्रवेश किया जीव ऊपर चिदाभास रूपेण प्रवेश किया प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरोत नाम रूप से ये व्याकरण करना ये आरम्भ किया नाम रूप से व्याकरण किया यहाँ तो बाकी प्रक्रिया दिखाई नहीं इसलिए हम लोग को तत्वबोध भी पढ़ना होता है जिसमें दिखाया जाता है पंचीकरण कैसे किया जाता है यहाँ तो ये तो त्रिवृत करण हुआ प्रत्येक भूत त्रिद्ध त्रिद्ध अभी त्रिवृत हो जाएंगे अभी त्रिवृत्त कृत नहीं हुए हैं अ त्रिवृत कृत जैसे हम तैतरी के आधार पर कहते हैं अपंजीकृत जैसे वहाँ अपंजीकृत और दूसरा को कहते हैं जो स्थूल हो गया उसको क्या कहते हैं पंचीकृत इसी प्रकार की यहाँ पूर्वावस्था को क्या कहेंगे अत्रिवृतकृत और जब हो जाएगा त्रिवृत कृत कहेंगे तो यह प्रक्रिया समान्य है प्रत्येकों को आधा आधा कर देंगे एक आधा को ऐसा रख देंगे बाकी आधा को और आधा आधा कर देंगे दो भाग कर देंगे तो प्रत्येक का जो एक पचास भाग पचास भाग करके था उसमें बाकी पच्चीस भाग पच्चीस भाग, भाग बाकी दो का मिला देंगे तो ये है, जैसे पंचीकरण होता है तो आप लोग सब उच्चतर विद्यार्थी हैं, इसलिए उसको और दृष्टांत दे करके समझाने का आवश्यक नहीं है अभी त्रिवृत्त करण करके सभी को त्रिवृत त्रिवृत बना दिया अर्थात स्थूल बना दिया जब स्थूल हो जाता है आगे ये पिंड ब्रह्मांड इत्यादि बनेंगे तो दिखा रहे हैं आगे त्रिवृत्त करण हो जाने के बाद आगे विराट बना सदैव आदि शरीर बने और उससे पहले ये ब्रह्मांड चौदह भुवन बना तो ये भुवन बना और भुवन रहने वाला निवासी ये सबका शरीर बना और यह प्रत्येक शरीर में यही तादात्म्य किया जीवरूपेण प्रवेश किया तासाम त्रिवृत एक अकरोद यथानु खलु सौम्य इमस्सरो देवतास्वृत्त िभृत एक बोति तन मे बीजानी प्रत्येक देवता को अभी त्रिवृत त्रिवृत्त कह दिया कर दिया अर्सा जो तेज था जो अत्रिवृत कृत तेज था अभी उसको त्रिवृत कर दिया अत्रिवृत कृत तेज में तेज कितने भाग था सौ भाग मान लीजिए अभी जब वो त्रिवृत्त कृत हो गया और त्रिवृत कृत तेज में कितना प्रतिशत रहेगा तेज पचास रहेगा बाकी पच्चीस क्या रहेगा आप हो। और पच्चीस पृथ्वी इस प्रकार की तासा त्रिवृतम त्रिवृतम एकेका एक, अकोरोत्सा अर्था, तासा अर्थाता मध्य हम लोग तो, गुण प्रधान भाव अर्थात एक तो प्रधान रहेगा बाकी दो गौण हो जाएंगे और अभी त्रिवृत्तकृत होने के बाद प्रत्येक त्रिवृत्कृत ये भूत में ये कोई एक प्रधान होगा ना सभी सम होंगे एक प्रधान होगा और उसी का नाम से कहा जाएगा ये तो हम लोग जानते हैं ना कहते हैं संख्या गरिष्ठता कहते हैं ना तो इसी प्रकार के जिसका संख्या गरिष्ठता होगा उसी के नाम से ही कहा जाएगा ये व्यास जी कहते हैं तो पूछते हैं अगर सभी में सभी मिले हुए हैं फिर आप पृथ्वी को क्यों पृथ्वी कहते हैं उसको कहना चाहिए ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो हम भूत देखते हैं पृथ्वी उसमें पाँचों भूत है नहीं है है तो है तो फिर उसको आप पृथ्वी क्यों कहते हैं पाँचों कहना चाहिए इसलिए व्यास जी कहते हैं भूयस्वात् तदवाद तदवाद वैशिष्यात् हाँ वैशिष्यात् तो वैशेष्यात् वैशेष्या अर्थात विशेषात् तो विशेष अर्थात वो भूय उसमें अधिक है वो अधिक होने से तदवाद अर्थात तेन नामना ना उस नाम से कहा जाता है इसको यहाँ त्रिवृत्त कर्ण कहते हैं तासाँ त्रिवृतम त्रिवृतम एकेका अकरोत प्रत्येकों को इसी प्रकार के त्रिवृत त्रिवृत कर दिया यथा तू सौम्य खु इमा तीसरो देवता त्रिवृत त्रिवृत एकेका भवती ये त्रिवृत प्रक्रिया जैसे होता है वो आप हमसे समझ लीजिए तभी तो कैसा समझाएंगे <coughs> कहते हैं करके नहीं समझाएंगे जो त्रिवृत्त होकर के हमको दिख रहा है उसको तोड़ करके समझाएंगे क्योंकि हमारे सामने तो जो दिख रहा है अ त्रिवृतकरण हुआ है तो कहते हैं उसे निकाल लीजिए तो निकाल जब लेंगे कहेंगे अच्छा तो कुछ रहा नहीं जब निकालने से ये तीन अलग अलग रहे, रहे और अत्रिवृतकृत रहे अर्थात यही अतिवृत कृत तीनों मिल करके ही त्रिवृत कृत बना है ये निश्चय हो जाता है विपरीत प्रक्रिया यहाँ दिखाते हैं यद रोहितं रूपं यदग्ने रोहित रूपंग तेजसस्तूपम अग्नेर तदपा यदनस्यापागाचारम्भंग तद विकारो नामधेय त्रीणी रूपाणी सत्यम यदग्ने रोहित रूपम अभी त्रिवृत्त तो हो गया अभी समझा रहे हैं पिता पुत्र को तो उनके सामने अभी त्रिवृत्त हुआ पदार्थ है दिखा रहे हैं अग्नि में कहते हैं जो रोहित रूप दिखता है जो है लाल रूप दिखता है लोक में ये प्रसिद्ध है दिखता है कहते हैं तेज सस्त अग्नि में जो लाल रूप दिखता है अर्थात त्रिवृत अग्नि में जो लाल रूप दिखता है वो अतिवृत कृत तेज का ही रूप है अर्थात जो त्रिवृत्त कृत में अभी तेज अभी है जो त्रिवृत अग्नि है उसमें अ तेज विद्यमान है और जो अग्नि है कहते हैं उसमें शुक्ल रूप भी दिखता है या या यद शुक्लम तद या युक्लम अर्थात यद अग्नि है शुक्लम अग्नि में जो शुक्ल वर्ण दिखता है कहते हैं वो जल का वर्ण है तो इसलिए जो हमको त्रिवृत त्रिवृत्त ये स्थूल अग्नि दिखता है उसमें जो सफेद अंश दिखता है कहते हैं ये जल का है तो ये स्थूल अग्नि में जल विद्यमान है नहीं तो ये सफ़ेद अंश कहाँ से दिखता है और कहते हैं कि अग्नि यद कृष्णम अग्नि में जो कृष्ण अंश दिखता है कला अंश कहेंगे कहते पृथ्व्या पृथ्वी का अभी ये तीनों को अलग अलग कर दिया तेज को अलग ले लिया आपह को अलग ले लिया और अन्न को अलग ले लिया जो स्थूल अग्नि अभी दिखा रहा था उसका एक एक अलग कर लिया तो अभी क्या बच जाएगा कहते हैं और नहीं रहा अपाघात अपागत अर्थात अग्नि है यह जो रोहितम रूपम अपागत अग्नि है कृष्णम रूपम अपागत अग्नि है शुक्लम रूपम अपागत इस प्रकार की अर्थ हो गया तो सब अगर निकल गए एक एक करके निकल गए तो फिर कहते हैं कि अग्निर अग्नित्वम अपगत वो चला गया आप लोग कभी कोई देखा होगा ये पहले खेल दिखाते थे एक व्यक्ति है साइकिल चलाता है तो फिर धीरे धीरे वो साइकिल का एक एक अंश खोल करके सब निकाल देगा पहले तो पूरा साइकिल रखेगा तो फिर साइकिल का पहले वो सीट निकाल देगा फिर वो हैंडल निकाल देगा तो फिर आगे वाला आगे वाला चक्का भी निकाल देगा केवल वो पीछे वाला चक्का कैसे वो चलता था अभी नहीं हो रहा पड़ा किंतु इस प्रकार की चलता रहेगा अभी सब अलग अलग कर दिया फिर इसको और साइकिल कहेंगे कहेंगे हाँ आप चला रहे ना कहें हाँ चला रहे हैं किंतु इसको साइकिल कहेंगे कहें ना ये तो चक्का ही है वो पीछे वाला चक्का केवल रहता है उसमें तो, और उसका जो पेडल होता है वो पीछे वाला चक्का में लगाता था हाँ ये तो स्मरण हो रहा है वो बीच वाला में वो चैन फैन सब नहीं था इस प्रकार के था विचित्र तो, दिखाते हैं कहते हैं अलग अलग कर लिया तो फिर क्या वो साइकिल रह गया कहते नहीं, नहीं, नहीं लोग कहेंगे नहीं चक्का तो है और साइकिल कहाँ है इस प्रकार के दिखाते हैं अर्थात तो अलग अलग कर लेने से जो त्रिवृत कृत जो स्थूल इंद्रिय ग्राह्य ये पदार्थ नहीं रहता है अपाघात अर्थात स्थूल अग्नि का ये तीनों अंश जब अलग अलग कर दिया जाता है तो स्थूल अग्नि का अग्नित्व ही चला गया त्रिवृत कृतत्व ही चला गया तो फिर ये जो त्रिवृत स्थूल अग्नि हुआ था ये क्या है कहते हैं जैसे मिट्टी घटा बना हुआ था अभी आप घट को चूर चूर कर दिए फिर वो क्या हो गया मिट्टी हो गया इसी प्रकार के तीनों अ त्रिवृतकृत भूत मिल करके त्रिवृत कृत स्थूल हुआ था आप उनको अलग कर दिए तो फिर ये त्रिवृत कृत पदार्थ चला गया कहते हैं बाचाराहम्भम विकारो नामधेयम त्रीणी रूपाणी इतव सत्य तीन रूप ही मूलभूत जो तीन रूप मूलभूत अर्थात सदब्रह्म से जो प्रथम उत्पन्न हुए थे ये सत्य है दृष्टांत दे दिया था तीन प्राणी तो तीन प्रकार की उनका मूल कारण है बाकी अंडज से अंडज उद्विज से उद्भिज जरायुज से जरायुज इसी प्रकार की यहाँ भी यह जगत का जो प्रथम श्रेष्ट कारण है ये तीन ही है त्रीणी रूपाणी इतव सत्यम यही सत्य है अर्थात जगत कारण यही तीन ही हो जा तीन बन जाते हैं इसलिए ये जो त्रिवृत्त कृत रूप जो स्थूल रूप दिखाते हैं ये घट जैसा ही है अर्थात ही है वाचाराहम एक दृष्टांत तो दे दिए अग्नि का दृष्टान्त तो। अग्नि का तीनों रूप अलग कर दिए तो अग्नि का अग्नि तो नहीं रहा ऐसे एकाधिक दृष्टांत तो देते हैं रोहितं रूपं यदित रोहिंगं तेजस तदपम यशुक्ल तदा यद तदनसा अगा आदि अपगा आदिद्दा आदिदित ठीक है तद अनश्यापागा्यम वाचारम्भ विकारो नामधेय त्रीणी रूपाणी सत्यम चक्षु में सिलेन्ड्रिकल दोष होने से इसे पढ़ना थोड़ा कभी कठिन होता है तो, आदित्य प्रथम अग्नि का दृष्टांत दिए उसका तीन अवयवों को अलग कर दिए कहते हैं स्थूल अग्नि रहा नहीं इसी प्रकार के आदित्य दिखाते हैं यद आदित्य से रूपम जो अग्निका का रोहित रूपम था वो किसका था तेज का और जो आदित्य में रोहित रूप देखेगा ये किसका होगा वो भी तेज का होगा और जो अग्निका का शुक्ल रूप था वो किसका था जल का अभी कहते हैं कि यद शुक, यद शुक्लम तदाम और अग्निका जो कृष्ण रूप था पृथ्वी का अन्न का इसी प्रकार की यद कृष्णम तद अन्न से अभी ये तीनों जब अलग अलग हो करके चलेंगे कहते हैं कि आदि अपागा अपाघात आदित्याद आदित्यत्वम आदित्य का आदित्यत्वम ही चला गया जैसे कहते हैं कि घट था घटा बना हुआ था अभी घट इसको हम घट क्यों कहते हैं जो कि पदार्थ को दे करके हम उसको कहते हैं घट और घट क्यों कहें क्या हमको दिखा उसमें घटत तो दिख गया तभी तो ये जो घट का घटत्व तो था अभी वो वो घटो कहाँ से बना था मिट्टी में अब चला गया घट चला गया मिट्टी में तो घटका घटोत्व तो किधर गया कहते हैं अपगता घटका तो घटोत्व तो चला गया ये जब सब आरोप किया गया है तो ये जब सब आरोप उनका और कोई स्थिति नहीं रहता है वो सब चले जाते हैं इसी प्रकार की जब अधिष्ठान ज्ञान होता है कहते हैं है तो आप तो प्रत्येगात्मा साक्षी से रूप है और क्या आरोप कर लिए हैं जैसे मिट्टी तो है उसमें क्या आरोप कर दिया घटत्व इसी प्रकार के कहते हैं हम तो है चिद रूप और उसमें क्या आरोप कर लिया जीवत्व इसी प्रकार के सब अलग अलग कर देंगे तो कहेंगे अपाघात जीव जीवत्व तो जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा कहें जीवों का जीवत्व चला गया यही अधिष्ठान ज्ञान हमको करवाया जा रहा है किंतु तो ये अलग कर पाना चाहिए ये तो पढ़ते हैं बुद्धि में आ जाता है किंतु तो जब अपने में लेते हैं कहते हैं वहाँ बुद्धि नहीं चलता है ना इसलिए कभी को कोई सुनाता है वो कहे कि वो बहुत प्रवचन करता है कहते हैं प्रवचन तब परवचन प्रवचन अर्थात परस्मै में ही वचनम जो सब कहा जाता है दूसरों के लिए कहा जाता है इसी प्रकार की ये जब शास्त्र में कहा जाता है तो समझ लेते हैं ये तीन को अलग कर दीजिए कहते हैं अग्नि का अग्नि तो चला गया अभी आदित्य का आदित्य भी चला जाएंगे तो चला गया कहते हैं इसी प्रकार की अपने को भी विचार करके सब अलग कर दीजिए जीव का जीव तो भी चला जाएगा तो ये अलग कर पाना कठिन है इसके लिए चाहिए वैराग्य दृढ़ चाहिए साधन चंतुष्ट दृढ़ होना चाहिए और नहीं तो कहीं अलग होता नहीं ये अलग होगा नहीं वैराग्य होने से ये अलग हो जाता है सब प्रतिदिन विचार करना है वैराग्य बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वैराग्य बढ़ेगा तो उपाधि से तादात्म्य छूटेगा उपाधि से तादात्म्य छूटने से तभी कहेंगे अपाघात जीव जीवत्वम जीवत्व जब उपाधि का तादात्म्य नहीं छूटेगा तो ये फिर जीव का जीवत्व हो जाएगा नहीं दृढ़ वैराग्य होना चाहिए तभी मुमुक्ष तो दृढ़ होता है आदित्य का आदित्यत्व ये चला गया वाचारम्भ विकारो नामधेयंग त्रीणी रूपाणी इतव सत्यम तो इसलिए आदित्य में भी वही तीन रूप ही सत्य है जो अतिवृत कृत वही सत्य है ये जो बाकी मिलकर के त्रिभृत कृत हुए हैं ये सत्य नहीं है वो तो केवल विकार है यद्रमसो रोहित रूपम तेजसस्त रूपम युक्लंग तदपा यदअनसापागा चंद्रात चंद्र तम चारम्भम विकारो नामध्येयम त्रीणी रूपाणी इतव सत्यम चंद्रमा से तृतीय दृष्टान्त देते हैं चंद्रमा का जो रोहित रूप होगा ये किसका होगा तेज का जो शुक्ल रूप होगा आप अप अप जल का और जो कृष्ण रूप होगा आपको समझ में आता है तो खोलना पड़ेगा ना चलो इतना पुण्य आपको हो गया कि चलो भाई कुछ तो कम से कम चलो इतना देर तक तो सुना ये अच्छा ये तत्व तो मसी प्रकरण सुनने के लिए आया था ठीक है अगर सुने तो ठीक है आप लोग जो देखे होंगे पहले यहाँ के कुकुर था कालू बोल करके बोलते थे पाठ आरंभ होगा तो निश्चित रूप से यहाँ उपलब्ध रहेगा निश्चित रूप से रहेगा और फिर पाठ पूरा हो जाएगा वो भी उठ कर जाएगा तो अर्थात किसी कर्म का फल वश उसको रूप प्राप्त हो गया इसका सारे आचरण बिल्कुल मतलब लगभग महात्मा जैसा इधर उधर बहुत ज़्यादा भागेगा नहीं उल्टा पुल्टा बहुत ज़्यादा ऐसे खा नहीं लेगा तो जो देंगे अर्थात बासी तो छोड़िए वो सब तो दिया ही नहीं जाता दूध देंगे तो ठीक है नहीं देंगे तो खाएगा भी नहीं कहेगा वो इसी प्रकार खाएगा और एकदम निष्ठावान आश्रम के प्रति उसका मतलब इतना निष्ठा था हम लोग देख के कभी कभी सोचते थे कि मतलब किसी दुष्कर्म के चलते ये शरीर प्राप्त हो गया अच्छा संभव होता है इन लोग का ऐसे कुछ संस्कार होता है तभी तो नहीं तो सभी ये, ये न, बाकी वो जाने के बाद और कोई भी कुत्ता यहाँ अंदर आके टिकते नहीं कभी कभी घुस जाते हैं फिर रास्ता खोजते रहते हैं कैसे बाहर जाएंगे उनका उस प्रकार के संस्कार नहीं होने से यहाँ हैं। टिकेंगे नहीं अच्छा इसी प्रकार के जो चंद्रमा उसका तीन अवयव जब अलग कर लेते हैं कहते हैं कि अपाघात चंद्रा तो चंद्र का जो चंद्रत्व वही चला गया ये जो त्रिवृत्त कृत में ये सब नाम रूप जब ये हटा देते हैं ये त्रिवृत करण इनका जब अवयव अलग कर देते हैं और त्रिवृत कृत हो जाते हैं ये सब नाम रूप ये भी चले जाते हैं वाचारम्भम विकारो नामध्येयम त्रीणी रूपाणी इतव सत्यम ये वही तीन रूप वही कारण है अच्छा ठीक है आगे एक बार हो जाएगा फिर करेंगे यद विद्युतो रोहितांगूप तेजसस्तूप यद शुक्लंग तदम यद तदन्न तद विद्युतो विद्युत विद्युत वाचारम्भ विकारो नामेयर तीन रूपाणी सत्यम इसी प्रकार की विद्युत का जो रोहित रूप है वो किसका है तेज का जो शुक्ल रूप है अपाम, जल का और जो कृष्ण है पृथ्वी का अन्न का अभी जो ये तीनों रूप अलग अलग हो गए फिर विद्युत का और विद्युतम ये और नहीं रहेगा तो वाचारंभणम इसमें समास कहते हैं अर्थात वाणी का आरंभण वाणी शब्द शब्द का आरंभण आरंभण का अर्थ कहते हैं कि आरभ्य अनैन इति जिसके द्वारा आरंभ किया जाता है हमारे सामने मिट्टी का पिंड है हम घट शब्द आरंभ कर पाएंगे क्या उसको कहने के लिए नहीं कर पाएंगे किंतु अभी हम उसको ऐसे कम्बुग्रीवादीमान ऐसे आकार बना दिए यह जो आकार बन गया अभी हम कहते हैं कि एक रूप हुआ पहले पिंड का अलग रूप था उसको हम पिंड शब्द से कह रहे थे अभी हम उसको ऐसा एक अलग रूप दे दिए तो यह रूप क्या हो गया कहते हैं आरभ्यते अनै निति इसके द्वारा आरंभ किया जाएगा किसके द्वारा और रूप के द्वारा क्या आरंभ किया जाएगा कहते हैं वाचो आरंभणम वाणी का आरम्भ होता है जिसके द्वारा ये जो कम्बु ग्रीवादिमान रूप आया इसके द्वारा एक शब्द का आरंभ हुआ एक शब्द व्यवहार आरम्भ हुआ वो शब्द क्या है घट तो घट शब्द आरंभ होने का निमित्त क्या है ये रूप तो यह हमको श्रुति बताती है यह जो आप रूप शब्द से जिसको कहते हैं ये केवल शब्द आरंभ होने का एक निमित्त मात्र है ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं मिथ्याई है आपको एक शब्द व्यवहार करना आवश्यक है इसलिए ऐसा एक रूप आ गया अगर वो रूप नहीं होता आप वो शब्द ठो व्यवहार नहीं कर पाते कहते हैं शब्द व्यवहार हम क्यों करते हैं कहते हमको संसार व्यवहार करना है और नहीं तो घटमान नहीं कहकर के हमको कहना पड़ेगा कि कंबो ग्रीवाती कंबो ग्रीवादी ग्रीवादी मत्व यत्र दृश्य थे तम आनय कहेंगे अभी इतना कहना पड़ेगा क्योंकि हमको व्यवहार करना है व्यवहार के लिए हमको वाणी व्यवहार शब्द व्यवहार करना पड़ेगा ये शब्द व्यवहार करने के लिए कहते हैं यही रूप ही आलम्बन बनता है वास्तव कहते हैं वास्तव मिथ्या हैं। अगर वो व्यवहार नहीं है तो फिर इसका कोई महत्व नहीं है कोई आवश्यकता नहीं है इसको स्वीकार करने का भी आवश्यकता नहीं है अगर हमको घट इसका व्यवहार ही करना नहीं है हमको ये रूप कम्बुवादी महत्व इसका सोचने का क्या आवश्यकता मिट्टी ही मिट्टी है तो ये वाचारम्भम इसमें ष्ठी समाषा से अथवाचो आरम्भणम आरंभण में पुनः तृतीय है अर्थात आरभ्यते अन्य आरम्भ में जो ल्युट हुआ है वो तृतीय में हुआ तो पदार्थ कौन है कहते हैं विकार विकार अर्थात कार्य अर्थात सारे कार्य की यही स्थिति है कि केवल शब्द आरंभ करने के लिए निमित्त व्यवहार करने के लिए एक निमित्त नाम ध्येय धेयम स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय होता है अर्थात नाम मात्र हैं यह जो विकार है वो एक केवल नाम ही है घ ट विसर्ग कहते हैं बास ये केवल एक शब्द ही है शब्द है बाकी कोई अर्थ नहीं है कहते हैं अर्थ ही मिटी है ये जो कम्बुग्रीवादीमान कहते हैं वो कंबुग्रीवादीमान कुछ है ही नहीं वो तो आप शब्द व्यवहार करने के लिए ही उसको केवल इस प्रकार के किए हैं फिर इसमें वास्तव पदार्थ क्या है कहते हैं मिट्टी ही सत्य है कहते हैं त्रीणी रूपाणी सत्यम जो प्रथम में कहते हैं मृत्का इतव सत्यम ये जो विकार है जितना कार्य है वो केवल नाम मात्र है तो ये नाम क्यों व्यवहार करते हैं कहते हैं कि रूप को हम कहने के लिए रूप को क्यों कहते, है? कहते हैं कहते हमको ये संसार का आवश्यकता है जितना अधिक व्यवहार उतना अधिक ये वाचारम्भम विकारो नामध्येय ये घटेगा नहीं इसलिए व्यवहार को घटाना होता है वैराग्य जितना जितना दृढ़ होता है ये सब हम उतना उतना चलते हैं तद हई तद विद्वांस आहु पूर्वे पूर्वे पूर्वे है अच्छा पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया न न नोद कचन अनाश्रुत कशन नश्रुत अमत अभिजात उदाहष्यती तेभ्यो बिदाचक्रुभ्यो हेभ्यो हेभ्यो हेभ्यो बिदकु एक तस्मित विद्वांस कौन पूर्वे महासाला महाश्रोत्रिया आहुः इसी को जानने वाले इसी को जानने वाले अर्थात त्रिने रूपाणी इतव सत्यम और वाचारम्भ विकारो नामध्येय कारण ही सत्य है ये जो विकार है कार्य है वो केवल शब्द प्रयोग का एक निमित्त ही है बाक़ी कोई नाम रूप मतलब ये रूप सब मिथ्या ही है इसी को जो लोग जानते हैं विद्वांस कव पूर्वे अर्थात अतीत काल में इसको जो लोग जानते हैं कहते हैं महाशाला महाश्रुत्रिया वो लोग जानते हैं कि जानते थे कि त्रीण रूपाणि एवं सत्यम तीन रूप ही सत्य है कहते हैं कि अद्य अद्य अर्थात आज भी न कशन अश्रुतम अर्थात आज भी हमारा कुल में न कश्चन अश्रुतम अर्थात हमारा कुल में यह बात कोई सुना नहीं अर्थात इसको कोई जानता नहीं ये बात नहीं है न अमतम इसको तर्क से विचार नहीं किया अभिज्ञातम अर्थात निश्चय नहीं किया इस प्रकार की नहीं है इति हमारा कुल में कोई इस प्रकार की है ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते हैं अर्थात हमारा कुल में सभी इसका विचार करके निश्चित कर लिए हैं कि त्रिने रूपाणि इतव सत्यम बाकी जो ये विकार है कार्य वर्ग है वो सब है ए वेदांग चक्रु वो लोग सब जब जान लिए विचार करके तर्क से सुनकर के सुनकर के मतलब श्रुतम फिर आगे मतम अर्थात मनन किए आगे विज्ञातम अर्थात निधिध्यासन जहाँ विज्ञान शब्द आता है निदिध्यासन को कहता है इस प्रकार की करके हमारा कुल में सभी लोग इसको जान लिए तो किसको जान लिए कहते हैं कि एभ्यो एभ्यो अर्थात यही जो तीन से ही ये पूरा जगत बना हुआ है ये तीन को ये लोग विचार कर लिए ये तीन क्या है कहते हैं कि कोई भी त्रिभुत् के तो पदार्थ तो दिखता है कहते हैं उसको तीन भाग कर लीजिए उसमें एक रोहित रूप दिखता है और एक शुक्ल रूप और एक कृष्ण रूप सर्वत्र सब रूप दिखता है के दूसरे द्वारा अभिभव हो गया इसलिए दिखता नहीं कहीं तो कहीं भी ये रूप दिखता है तो निश्चय कर लेते हैं कहीं भी अगर श्वेत रूप दिखता है ये जल का है कहीं भी कृष्ण रूप दिखता है ये पृथ्वी का है और कहीं भी रोहित रूप दिखता है ये तेज का है इसी प्रकार की हमारे कुल में सभी लोग इसको विचार करके जान लिए हैं विदान चक्र तो जान लिए तो जान लिए तो इसीलिए हमारा कूलों में सभी को सर्वज्ञ है क्योंकि कोई भी पदार्थों को देखते हैं वो लोग जान लेते हैं ये तो यही तीनों पदार्थों से बना हुआ है तो विदाम चक्र इस प्रकार के सब निश्चय कर लिए यद रोहितम इव अभूतती तेज तेजस तद्रूपमति तद विदाम तद चक्रुर यद शुक्लम इव अभूत अपाम रूपम तद विदामचक्र यद कृष्णम इव अभूत अन्न से रूप मीति विदाम चक्रो लोग क्या निश्चय कर लिए कहते हैं कि जहाँ कहीं भी ये रोहित रूप दिखता है वो तेज का ही रूप है और जहाँ कहीं भी शुक्ल रूप दिखता है वो अपाम जल का ही रूप है और जहाँ कहीं कृष्ण रूप दिखता है वह पृथ्वी का अन्न का ही रूप है इसी प्रकार विदाम चक्र जान लिए निश्चय कर लिए विचार करके याद, यादू, यादू अभूत इति यदुभिज्ञात अभूतती एक दैवता सामस तदिदचक्रु यथानु सौम्य ईमासरो दैवता पुरुष प्राप्त ऋबृत्तृत होती तन्मे इति जहाँ ये तीन रूप ऐसा निश्चय हो जाता है वो तो निश्चय कर लेते हैं विचार करके अलग अलग कर लेते हैं और यद अभिज्ञातम अभूत जहाँ वो निश्चय नहीं होता है यह रूप ये किसका है कहते हैं तो कहते हैं इति ऐताशा में वेवता नाम समास यही तीन देवता अर्थात ये जो अतिवृत्त तो यही तीन मिलकर के ही बने हुए हैं ये सब इसमें और कुछ पदार्थ हो ही नहीं सकता ये तीन देवता ही मिले हुए हैं इति तद विदां चक्रुल वो विचार करके निश्चय कर लिए तो यथानु खलु सोम इमान तीसरो देवता पुरुष प्राप्य त्रिवृत्त त्रिवृत्त एक एक जैसे यह तीन देवता पुरुषों को प्राप्त करके एक एक त्रिवृत त्रिवृत्त होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पुरुष अर्थात यह जो मनुष्य शिवपाणी आदि वाला त्रिवुर्ण त्रिवुर् जैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ आज यहाँ रखेंगे ओ संगो मित्र सं ता um... मां